जलें बोधयाम जगदीश ना सुवन पुष्पाणा काल भवान जल पुष्पांजलि दत्तृहा परमेश्वर गृहान समीतम्धि आजुभावुत्रेन्तया कर्ोदृदी हां भैया हां जी दे दे सत्यवती हृदय नंदो व्यासो वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीरूप श्री साग्र जा <coughs> सह गण रघुनाथान्यतम तम सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण कृष्ण श्रीराधापादा सहगणललता नाराण नमस्त नर चलोत्तम दिवीं सरस्वती व्या तंगीर बांझाकभ्युभ्यक्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ में दासजीवे दयामद्रा मतेदयांद्रा बुल सुवृंदावन बिहारी परम मंगल श्रीमद्भागवत महापुराण श्री, महापुरा, श्री सप्ताह सप्ताहपारायण तदंतर्गत आज सप्तम दिवस पूर्व सत्र में श्री शुभदेव जी राजा परीक्षित महाराज के सन्मुख श्री रुक्मणी मंगल चरित्र रूपण कर आए श्री रुक्मणी जी के पुत्रों में प्रद्युम्न जेठे हैं जिस समय प्रद्युम्न का जन्म हुआ अर्जुन में ही अवतार काल में कामदेव तादात्म्यपन्न हो करके अवतरित हुए अवतार काल की एक विशेषता है कि उसमें नित्य परकर के साथ में प्राकृत पर कर भी तादात्म्यपन्न हो जाता है जैसे अर्जुन पर कर हैं परंतु उसमें इंद्र तादात्म्यपन्न हो जाएंगे जैसे भीष्म नित्य पर कर है हैं, और उनमें जो बसु नाम करके बसु हैं वे तादात्म्य बंद हो जाएंगे प्रद्युम्न नृत्य पर हैं, परंतु उनमें प्राकृत कामदेव भी तादात्म्य बंद होकर जन्म ग्रहण कर लेंगे कामदेव की शंबरासुर के साथ में झड़ सदा से लड़ाई है जब शंबरासुर को यह पता लगा कि कृष्ण में मेरा शत्रु कामदेव उत्पन्न हो रहा है तो इसने स्वावर के घर से ही दस दिन के भीतर ही बालक का हरण कर लिया और समुद्र में डुबो दिया बालक को वहां किसी बड़े भागी मत्स्य ने उस बालक को निगल लिया और वो बालक जीवित रहा मछुआरों के द्वारा मछली को पकड़ा गया और उसको चीर करके जब निकाला गया तो मछली के पेट से बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ बालक की प्राप्ति हुई उसे उस मछली को पहुंचाया गया राजा के पास में मायावती जो कामदेव की पत्नी हैं रति उनको ये पता लग गया नारद जी के द्वारा कि तुझे तेरे शिव के द्वारा जलाए गए पति की प्राप्ति कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त होगी शंभरासुर की रसोई में यह रसोई को संभालने का काम करें और उस समय जब मछली को चीरा गया तो उसके पेट से प्रद्युम्न बड़े सुंदर बालक उसका जन्म हुआ श्री प्रद्युम्न ने प्रद्युम्न का पालन मायावती ने किया परंतु तो न तो प्रद्युम्न के हृदय में कभी भी मायावती के प्रति मात्र भाव है धाय माता है ये भाव नहीं है और न मायावती में कभी भी ये भाव है कि ये मेरे पुत्र हैं केवल पालन कर रही है विधि के विधान के अनुसार बालक का स्वभाव होता है जैसे सब लोग कहते हैं ऐसे बालक भी बोलता है तो धाय उस बालक से कहती थी कि जा अपनी मां के पास में ये दिया मां से ये लिया तो ये भी उस संस्कार के कारण मायावती को मां कहके बोलते हैं परंतु तो मां का भाव नहीं कभी बालक का स्वभाव होता है ऐसा ही कि जैसा उसे कहा जाएगा वो उसी तरह से संबोधित करता है संबंधित संबंधी व्यक्ति को एक दिन जब प्रद्युम्न रूढ़ यौवन हुए मायावती को भिन्न दृष्टि से प्रद्युम्न को देखने लगी दृष्टि तो वही थी सदा ही एक सी दृष्टि ही थी परंतु तो आज दृष्टि पहचानने में आई संस्कार के कारण कह रहे हैं कि मां तू ऐसा क्यों कह रही है कर रही है तत्वता मां भाव नहीं है और उस समय मायावती ने जो रासे है उसको खोल दिया कि महाराज खबरदार मुझे कभी मां कहकर के संबोधित मत करना यह ठीक है अभी तक सब लोग कह रहे थे आप देखा देखी उनकी सुनी हुई बात कहकर के मुझे मां कहकर के संबोधित करते थे मैं आपकी नित्य शक्ति हूं आप मेरे नित्य नित्य शक्तिमान होकर के विराजमान है मायावती ने महामाया को भी सिखा दिया शंबरासुर के साथ में झगड़ा करने में कितनी सी देर लगे श्री प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया और मायावती को लेकर के जिस समय द्वारका आए उड़ करके रुक्मणी जी के महल में पहुंचे वहां पर सोलह हजार एक सौ आठ विवाह हो चुके थे द्वारकाधीश के प्रदुन को देख करके अन्य जितनी भी कांताए हैं उन सब में लज्जा उत्पन्न हुई पुत्र के प्रति लज्जा नहीं हो सकते बड़ा चमत्कार पूर्ण ये चरित्र है बड़ा कॉम्प्लीकेशन है इसमें कि माँ का पुत्र के प्रति कभी भी विभ्रम भाव नहीं हो सकता है परंतु कृष्ण के रूप के कारण विभ्रम भाव हुआ पुत्र के प्रति विभ्रम नहीं है वो तत्वता विभ्रम कृष्ण रूप की समानता के कारण हुआ है रुक्मणी जी तो देखते ही जैसे दूध दौड़ता है मां का ऐसे मां का दूध दौड़ा और मन में विचार कर रही हैं कि हा मेरा बेटा भी जन्म लेते ही चुरा लिया गया था जिंदा होगा तो ऐसा ही लगता होगा श्री कृष्ण महाशय जी साफ देख रहे हैं परंतु तो चुप चुप्पी साधे हुए हैं नारद जी आए बसदेव जी से बोले बोल बसदेव जी हमने तुम सभी का कोई सुस्त मुद्रा नहीं देखा घर में नाती नाती की बहू आ गई और घर में कोई उत्सव नौवतनी बज रही यह क्या बात है नारद जी ने जिस समय गारंटी दी उस समय परम परम आनंद द्वारका में हुआ और वे श्री प्रद्युम बड़े होकर के प्रधान पुत्र होकर के विराजमान हुए श्री द्वारकाधीश का दूसरा विवाह सत्याजित की कन्या सत्यभामा के साथ में हुआ सत्यभामा भामा सूर्य के मित्र भी हैं भक्त भी हैं सूर्य इनके प्रति इनको मित्र मित्र कह कहकर के संबोधित करें ये बोले बोले प्रभु रहने दो मुझे आप मित्र कहते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है मित्र तो बराबर का होता है कहाँ आपका तेज कहा मेरा बोले मित्र मैं तुझे अपने जैसा ही बना देता हूं वो तो ऐसा कहकर के सूर्य ने समंतक मणि जब देना चाहा तो समंतक मणि के तेज को ये सहन नहीं कर सके सूर्य ने घिस घिसू करके उस मणि का थोड़ा सा तेज दल कर दिया और उस मणि को जब दिया उस मणि को पहन कर के जब द्वारका में आए तो श्री कृष्ण सभा में इनसे बोले बोले भाई ये तो बड़ी दुर्लभ मणि है ऐसी एंटिक चीज ये तो राजा के पास में रहनी चाहिए इसके बदले में जितना तुमको पैसा चाहिए पैसा मिल जाएगा चीज नहीं मिलेगी इसको तो राजा की खजाने में आप जमा कर दो और जितना जो कहोगे हम आपको ब्लैंक चेक दे देंगे परंतु तो लोभी से ईश्वर भी मांगे तब भी देते नहीं बनता है इन्होंने मना कर दिया कि ना ना हमारे पूजा की चीज है दे देंगे आपकी ही है अब एक बार कहा दो बार कहा तीन बार कहा अब ये टालते रहे परसों दे दूंगा आरसों दे दूंगा एक दिन ऐसा मौका आ गया कि बिल्कुल वायदा जैसे पूरा करना ही है उस समय कहीं टालने के लिए सतरा जितने कृष्ण से कह दिया अपने छोटे भाई पुरुसेन उसको बुलाया और यह कहा कि तू मणि को पहन करके चला जा मैं कृष्ण से कह दूंगा कि भाई मणि तो आपको देनी थी आज परंतु तो वो छोटा भाई पहन गया है केवल टालने के लिए जानबूझ करके उस मणि की एक विशेषता कि यदि कोई नियम ब्रह्मचर्य सत्य इनका पालन करने वाला है तब तो वो मणि उसके पास में रहेगी नहीं तो उसको नष्ट कर देगी उल्टी प्रसेन थोड़ा चरित्रहीन है उतना नियमित नहीं है और उस मणि को पहनकर के प्रसेन गया एक शेर ने प्रसेन को मार दिया जांबान आए उन्होंने शेर को मार दिया और मणि ले जाकर के अपने पुत्र अपनी पुत्री जाम्बावती उनको प्रदान कर दी पुत्र ने अपनी बहन को दे दी जी को इधर सत्यराज इतने हल्ला मचा दिया कि कल कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी मैंने दी नहीं आज कृष्ण को मौका मिल गया है इसलिए कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या कर दी है और मणि को छीन लिया है श्री कृष्ण बोले भाई ये कलंक तो दूर करना चाहिए कृष्ण उस समय गए शेर को मरा प्रसे को मरा हुआ देखा उसके पास में शेर के चिन्ह देखे कृष्ण का कलंक दूर हो गया सब पहचान गए एविडेंसेस के कि भाई कृष्ण ने यह एक्सनेशन नहीं किया है ये जो कुछ भी हुआ है ये कोई एक्सीडेंट है किसी शेर ने ही इसे मारा है ये कृष्ण के द्वारा ये मर्डर नहीं किया गया है कृष्ण का कलंक तो दूर हो गया परंतु तो कृष्ण कितने धर्मनिष्ठ है मन में विचार कर रहे हैं भाई यादवों की संपत्ति गई तो गई काफी तो भले कृष्ण का कलंक दूर हो गया है फिर भी श्री कृष्ण कह रहे हैं मणि को तो कहीं ढूंढ करके निकालना ही पड़ेगा आगे किसी रीछ के चिन्ह गुफा में जाते हुए देखे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मणि होगी तो इस गुफा के भीतर होगी नए पुरुष को आया हुआ देख करके धाय जोर से पुकारी जाम आए अट्ठाईस दिन तक श्री कृष्ण के साथ में युद्ध हो रहा है जावान पहचान गए बुल कोई और होता तो एक मुक्का में ही ढेर कर देता ची भी नहीं बोलता आप 28 दिन से युद्ध कर रहे हैं बिना रुके दिन रात लगाता कहीं आप मेरे आराध्य राम तो नहीं हैं श्री कृष्ण बोले भाई राम तो नहीं हाँ शाम जरूर हैं मणि के लिए यहां आए हैं फिर जाम्बान कहा बुल मणि भी आपको समर्पित है ये कन्या भी आपको समर्पित है सो जांबती जी का कृष्ण के साथ में विवाह कर दिया और दायजे में मणि प्रदान कर दी है बारह दिन तक जितने भी यादव थे उन सबों ने बाहर प्रतीक्षा देखी यहां अट्ठाईस दिन हो गए सब चंद्रभागा देवी के मंदिर में आए वहां देवी जी की आराधना कर रहे हैं श्री कृष्ण प्रिया के साथ में जाम्बावती जी के साथ में प्रकट हुए और सतराजित को बुला करके आपने सभा के बीच में मणि दी और कहा बच्चा जी हम बार थे जो अट्ठाईस दिन तक जामबान से मुख <coughs> मुक्कों से युद्ध करते रहे ये मणि भी आपको समर्पित है ये लो आईंदे ऐसे किसी के ऊपर एलिगेशन मत लगाना दोष मत लगाना अब तो सब सत्राजित का सामाजिक बहिष्कार करें कोई सत्राजित को अपने पास में नहीं बैठने दे कि तूने हमारे कृष्ण को दोष लगाया सत्राजित ने किसी तरह से रास्ता निकालने के लिए सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपनी पुत्री उनके विवाह का प्रस्ताव कृष्ण के साथ में रखा श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया भाई जात की बेटी है जात में ब्याही जाएगी सत्यभामा जी के साथ में कृष्ण का विवाह हो गया दाईजे में सत्याजित उस मणि को कृष्ण को देने लगा श्री कृष्ण बोले ना ये आफत तुम ही रखो वैसे भी तुम्हारे यहां पर केवल एक लड़की है अंत में ये मणि हमको ही मिलने वाली है परंत इस मणि के ऊपर सत्य की संतान का अधिकार है न मेरा अधिकार है न किसी और का अधिकार हो सकता है इस मणि को आप रखो और ये सत्यभामा की जो संतान उत्पन्न होगी वो इसका मा, इसकी मालिक होगी नाना की संपत्ति की सत्यार्य दस मणि को अपने पास में रखे आपने मणि स्वीकार की श्री कृष्ण गए पांडवों की क्वेश्चन पूछने के लिए इधर कृतवर्मा इन दोनों ने श्रद्धं को चेताया कि देख सत्यभामा का की सगाई हुई थी तेरे साथ में परंतु ये मणि का चक्कर ऐसा आया कि तेरे साथ में सगाई तोड़ करके सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ में हो गया तो बेटा एक रत्न तो गया वो तो अभी जीवन में कभी तुझे मिलेगा नहीं सत्यभामा तो तुझे कभी मिलेंगी नहीं परंतु तो अभी एक रत्न सतराजित के पास में है तू एक काम कर सतराजित को मारि छीन ले, ली सत्याजित को मारा और मणि छीन ली हत्या कर दी सतराजित की, सत्यभामा जी घबराई नहीं ऐसी कठिन परिस्थिति में भी ये हिम्मत इतनी है सत्यभामा जी में कृष्ण के पास में गई कृष्ण को बुला करके लाई सारी दौड़ भाग की और दौड़ भाग करके जब बुला करके लाई अब शनवा घबराया अकूर जी के पास में गया अकूर जी बोले बोले भाई कृष्ण के साथ में विरोध तो हम नहीं कर सकते हैं तू एक काम कर मणि हमारे पास में गिरवी रख जा तू आएगा तो तुझे मणि दे देंगे अक्रु जी बड़े विश्वसनीय व्यक्ति भी हैं इसलिए इसने मणि अकुरु जी के पास में रख दी कृष्ण वर्मा से बोला मेरी रक्षा करो कृष्ण वर्मा बोले बोले भाई उग्रसेन आदि ये सब हमारे समझी लगते हैं हमारी लड़की इसमें विवाही है हम यहाँ के सेनापति हैं अब हम नमक हलाली नहीं कर सकते हम अपने मालिकों के विरुद्ध नहीं जा सकते बोले सलाह क्यों दी बोले सलाह तो मुफ्त मिलती है सलाह तो अभी भी दे रहे हैं मणि को तू हमारे पास में रख जा और तू भाग जा सामने मत पड़ना और हम बात को रफा दफा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक सामान्य नियम है कि फौजदारी का मुकदमा जितना लंबा होगा उतना लाभ मिलेगा जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी न्याय मिलेगा और दीवानी का जो मुकदमा है वो जितना लंबा होगा उतना लंबे रहेगा तो दीवानी का मुकदमा लंबा होना चाहिए और फौजदारी के मुकदमे का तुरंत रिजल्ट आना चाहिए इसलिए तू यहां से भाग जा किसी तरह से इसको लंबा कर अक्रूर जी ने मणि उस समय ली मन ने विचार किया यहां रहोगे तो पकड़े जाओगे सो ये तो काशी पहुंचे और काशी में सोने की सिल्ली बनाए और ब्राह्मणों को दान करें सब ने इनका नाम दान पति रख दिया है अब उधर से कोई यात्री घूमते घूमते द्वारका में पहुंचे और कहने लगे अजीत साहब यादव बड़े उदार होते हैं आपके यहां के एक यादव हमारे यहाँ के जमाई भी होते हैं वे काशी पहुंचे हैं और उन्होंने साहब काशी में क्या यज्ञ किया है ब्राह्मणों का दरिद्र मिटा दिया इतना दान दिया है श्री कृष्ण ने पूछा बोले पंडित जी क्या नाम है उनका कौन से ऐसे पंडित ऐसे यहाँ के यादव गए हैं काशी में बोले अक्रूर जी श्री कृष्ण मंड विचार करे बाप जन्म ने किसी को फूटी कौड़ी नहीं दी और आज जो सोने की सिल्ली पर सिल्ली दी जा रही है तो जरूर नंबर दो का इनके पास में ही माल पहुंच गया है तो श्री कृष्ण ने पत्रिका लिख करके अक्रूर जी को बुलाया और सभा में आते ही अक्रूर जी से बोले बोले काका जी हमको पता लग चुका है कि मणि आपके पास में ही है हमको मणि चाहिए नहीं है अभी तो हमको कलंक लग रहा है सब लोग ये कह रहे हैं कृष्ण ने सत्याजित को मार दिया इसलिए मणि आप हमको दिखा दो श्री अक्रूर जी ने उस समय मणि दिखाई और मणि दिखा करके अपने कलंक को श्री कृष्ण ने इस तरह दूर किया वो मणि अक्रूर जी के पास में कुछ समय तक रही बाद में जब सत्यभामा के संतान की प्राप्ति हुई तब सत्यभामा के पुत्रों को वो मणि प्राप्त हुई कृष्ण ने मणि के ऊपर अपना दावा नहीं छोड़ा उसको बनाए रखा वो मणि कृष्ण को ही कहीं प्राप्त हुई श्री कृष्ण के अन्य जितने भी विवाह हैं वे भी हुए हैं श्री यमुना जी के किनारे कभी घूम रहे हैं कोई कन्या तप कर रही हैं अक्रूर उस समय अर्जुन को भेजा श्री अर्जुन से वे कालिंदी यही बोली कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ कालिंदी मेरा नाम है मैं कृष्ण के साथ में ही विवाह करूँगी इस प्रकार श्री विशाखा रूप कालिंदी उनका विवाह हुआ ब्रिज में जो पद्मा हैं वे नागनजी हैं आपने सात बैलों को ना नाथ करके नागनजी के साथ में विवाह किया है ब्रिज में जो शैव्या हैं वे मित्रविंदा हैं आपके मित्र अंगविंद उन दोनों ने श्री कृष्ण ने मित्रविंदा जी का हरण किया ब्रिज में जो शामला हैं वही द्वारका में लक्ष्मणा हैं आपने मत्स्य भेदन करके लक्ष्मणा जी के साथ में विवाह किया ब्रिज में जो भद्रा हैं है बेईभद्रा हैं आपको दृष्टि केतु राजा की ये कन्या है इनके भाइयों ने आपको कन्या का विवाह किया सोलह हजार एक सौ राजकन्याओं का खजाना आपको एक स्थान पर ही मिल गया भौमासुर का वध करके आपने भौमासुर के कारागार में बंद सोलह हजार एक सो राजकन्याओं को मुक्त किया सबने कृष्ण के साथ में विवाह करने की अभिलाषा प्रकट की है आपने इन कन्याओं के साथ में एक काल में विवाह किया ये एक आश्चर्य की बात है इसी का नाम है प्रकाश भेद उस प्रकाश भेद को प्रकट करते हुए श्री कृष्ण ने श्री सब कन्याओं के साथ में एक काल में एक मुहूर्त में विवाह किया यह देश काल पात्र की विचित्रता के कारण नहीं है बल्कि विभूता के कारण श्री कृष्ण का यह विवाह है श्री कृष्ण का गारहस्थ कैसा उसे दिखाएं कि करहिच चुप सुखमासीनम स्वतलस्थम जगदगुरु सखी श्री में हैं दासी आपके चमर कर रही है श्री रुक्मणी जी अपने हाथ से सेवा करना चाहें सो दासी के हाथ से चमर लेकर के स्वयं सेवा करने लगी ये कृष्ण प्रेम का अद्भुत स्वभाव है कि जब तक अपने हाथ से सेवा नहीं की जाए और दासी बनकर के सेवा नहीं की जाए तब तक प्रियजन को भी परम स्थान पर जो प्राप्त है उनको भी संतोष की प्राप्ति नहीं होती है तो दासी के हाथ से पंखा लेकर के चमर लेकर के स्वयं श्री जी श्री कृष्ण के ऊपर चमर करती हुई विराजमान हो रही हैं लजाती जा रही हैं क्षीर्ण कटि न्यारी लचका खाती हुई चली जा रही है मंद मुस्कान पूर्वक श्री द्वारकाधीश को देख रही हैं श्री कृष्ण के हृदय में विचार आया कि लोग ब्रिज में नित्य हंसी परिहास होता रहता देखे रुक्मणी जी इनमें कभी क्रोध आता है कि नहीं सरना रुक्मणी अनुकूल होकर के रहती है परंतु तो जो भोजन रसी के है उसको कभी कभी तीखा भी चाहिए केवल मीठा खाने से काम नहीं चलता है कभी कभी खट्टा कड़वा भी चाहिए कुछ तो आप रुक्मणी जी से बोले बोले रुक्मणी रुक्मणी तुम राजा की बेटी तो हुई परंतु तो राजा की बेटी सभी की तुमने बुद्धि नहीं पाई तुमने क्या देखकर के हमारे साथ में ब्या कर लिया तुम गोरी हम कारे सांवरे फिर तुम राजा की बेटी हम तो राजा हैं नहीं राजगद्दी के ऊपर तो उग्रसेन बैठे हैं हम तो केवल एक सभासद हैं अब ये बात अलग है कि सभा के बीच में हमारी बात मान ली जाती है वो बात अलग है परंतु तो हमारे पास में कोई पोर्टफोलियो तो है नहीं कोई अधिकार तो है नहीं और कैसी सुंदर मथुरा की जगह उसको छोड़कर के कहा यहां कच्चे में द्वारका में आकर के हम विराजमान हुए हैं सब हमसे द्वेश करते हैं और तो और क्या हमारे साले साहब भी हमसे द्वेश करते हैं श्री रुक्मणी जी तो घबरा गई हाथ से चमड़ छूट गई दो भूजा श्री कृष्ण के तुरंत ही उत्पन्न हो तो था चतुर हो जा दो भुजा से आपने गिरती हुई रुकमणी जी को झेला एक भुजा से रुक्मी जी का अंचल घूंग ठीक किया और एक भुजा से चुपक उन्नयन करते हुए आप बोले बोले प्रिय मैं तो आपके साथ में परास कर रहा था रुक्मणी जी स्वस्थ हुई और लजाती हुई धीरे से विनम्रता पूर्वक बोली बिलोचन बोले अरविंद लोचन आपने जो कुछ भी वचन कहे वो सत्य ही कहे मैं आपके समान नहीं हूं क्योंकि कहा सामान्य विभूति के अधिष्ठात्री में कहा आप अनंत कोट वैकुंठ उनके स्वामी होकर के विराजमान में संपत्ति उसके स्वामी होकर के विराजमान मैं आपके बराबर नहीं हूं और आपने ये कहा कि कहा कोने में आकर के रहे तो माया से आप सर्वदा असंपृक्त होकर के ही विराजमान हैं और आपने ये जो कहा कि बड़े बड़े राजा हमारे साथ में द्वेष करते हैं तो दुष्ट इंद्रियों के साथ में आपका द्वेष निरंतर बना ही हुआ है और सब बात तो आपने सही कही एक बात जल्दी जल्दी में ज्यादा विचार नहीं किया होगा कितनी बात निकल गई होगी हूं न तो आपने दुष्ट राजाओं को दंड देने के लिए मेरे साथ में विवाह किया है और न आपने मेरे ऊपर कोई एहसान किया है जितनी गरज मुझे थी उतनी गरज आपको भी थी और आप मेरे प्रेम के बशीभूत होकर के ही मुझे स्वीकार कर रहे हैं भगवान तो बीच गये भाई धन्य रुक्मी धन्य मैंने तो तुम्हारे साथ में परस किया परंतु के भीतर जो वेदना छिपी होती है व्यंग्य के भीतर सटायर के भीतर जो वेदना है वो वेदना वो पैथोस कोई अद्भुत वस्तु है और ऐसा पैथोस कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही उसको पहचान सकता है हास्य एक अत्यंत कठिन विधा है ऊपर से देखने में हास्य किसी को हंसाने के लिए है परंतु उस हास्य के भीतर जो रोदन है उसको कोई सहृदय ही पहचान पाता है हर एक व्यक्ति उसको नहीं पहचान पाता है और इस जीव की जैसी दयनीय दशा है उस दयनीय दशा को आपने जैसे प्रकट किया वैसा और कोई दूसरा प्रकट नहीं कर पाएगा हास्य का एक मनोविज्ञान है कि जिज्ञासा उत्पन्न करो और बीच में काट दो तो हंसी आ जाएगी यह हास्य एक सामान्य मनोविज्ञान है परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति हास्य अलग वस्तु है व्यंग्य अलग वस्तु है व्यंग्य के भीतर जो वेदना छपी हुई है उस वेदना को वह अपने काव्य में प्रकट करता है इसलिए व्यंग्य काव्य बहुत कठिन वस्तु है और रुक्मणी तुम्हारी विद्वत्ता देख करके तुम्हारी उस चतुराई को देख करके मन में परम परम आनंद की प्राप्ति हुई रुक्मणी जी कह रही हैं बोले प्रभु मैंने आपको रस स्वरूप समझ करके आपको अपना आया था आप ही रसरूप हो सकते हैं संसार के जितने भी सौंदर्य वे अंत में जुगप्सा और घृणा में परिणित होने वाले हैं परंतु श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वही रसो होकर के विराजमान रस के लिए पहली आवश्यकता है कि वह आत्मा का आनंद देने वाला है शरीर के आत्मा आनंद के साथ में उसका संबंध नहीं रस की दूसरी जो विशेषता है वह नित्य होता है रस की ती, तीसरी विशेषता है कि उसमें दुख का संपर्क नहीं है जहां आवरण भंग होकर के विराजमान हो भगना वर्णा चिदै रसा आनंद वर्धनकार निरूपण करते हैं कि जहां आत्मा के ऊपर स्व पर तटस्थ ये जो तीन वस्तुओं का आवरण है आवरण जब भंग हो जाता है तब आनंद की एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसको सब लोग भगनावरण होने के कारण सभी लोग एक साथ उसका आस्वादन प्राप्त कर सकते हैं इसीलिए नाटक में काव्य में पिता और पुत्री एक साथ बैठकर के किसी मधुर दृश्य का दर्शन करते हैं और दोनों में लज्जा की प्राप्ति नहीं होती है क्योंकि वे आवरण भंग की स्थिति स्वपर तटस्थ भाव उससे मुक्तता की स्थिति को प्राप्त करके विराजमान होते हैं इसलिए रसस्वरूप जब प्राकृत रस में विशेषता है कि वह आवरण भंग को कर देती है माया के बंधन से मुक्त करा करके स्थित होने पर एक साथ ऑडिटोरियम में बैठकर के हजारों आदमी रंगमंच का एक साथ आस्वादन लेते हैं फिल्म का एक साथ आस्वादन लेते हैं परंतु तो किसी की किसी के प्रति ईर्षा भाव नहीं होता द्वेष नहीं होता है जबकि व्यवहार में ऐसा कभी हो नहीं सकता है क्योंकि वहां आवरण जो है जो स्वार्थ है सेल्फिशनेस उसका आवरण समाप्त हो जाता है स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के रसांग भूति वहां पर की जाती है वो आप में ही एक है। ऐसे पात्र आप ही हो सकते हैं इसलिए रसरूप होने के कारण मैंने आपके साथ में प्रीति की है रसो वैसा कहकर के श्रुति इसीलिए आपको रसरूप मानती है जहां इंद्रियों का सुख चाह जाएगा उसका नाम है काम जहां इंद्रियों के सुख से स्वपट तटस्थ भाव से मुक्त होकर के आत्मा आनंद रूप आत्मा जहां आनंद आत्मद जो ब्रह्म है उसका ही आस्वादन प्राप्त करेगी उसका नाम है रस रस ब्रह्मानंद सहोदर होकर के विराजमान और श्री कृष्ण तो थूत्कृत ब्रह्मानंद होकर के विराजमान है ब्रह्मानंद के ऊपर भी थूक देने वाले भक्ति का सुख है इसलिए भक्त का सुख तो परम परम श्रेष्ठ तो यहां पर काम बासना फिर लौकिक रस और इसके बाद में चिन्मय रस इन तीनों का जो भेद है वो तीनों का भेद अपूर्ण रूप से प्रकट किया गया श्री प्रद्युन का विवाह रुक्मी की कन्या रुक्मवती के साथ में हुआ रुक्मणी जी ने बीच बिचाप करके विवाह कराई दिया नहीं तो रुक्मी अपने बैरी को अपनी कन्या देना नहीं चाह रहा था जिससे समय रुक्मी की नाकनी रोचना के विवाह का अवसर आया उस समय भी रुक्मणी जी बीच में आई और भैया को मना लिया बोले अरे बच्चा पसंद कर रहे हैं एक दूसरे को कर दो विवाह तो रुक्मी की नातनी का विवाह भी कृष्ण के नाती अनुरुद्ध के साथ में हो गया बोले अनुद्ध का की कन्या ऊषा के साथ में भी तो विवाह हुआ इस चरित्र को हम श्रवण करेंगे जिस समय रोचना का अनुरुद्ध के साथ में विवाह हो रहा था काशीपुरी के जो राजा थे उनने रुक्मी के कान भरे कि तेरी बहन के विवाह के समय कृष्ण ने कैसी तेरी फजीती की तेरा मूड़ मुड़ा तेरा अपमान किया कृष्ण तो हैं चतुर बलदाऊ जी चौपड़ खेलने के शौकीन भी हैं और भूले भी हैं सो रुक्मी बलदाऊ जी से बोला कि समझीजे अभी तो बिदाम देर है हल्दी का अवसर चल रहा है आओ आपके साथ में एक एक चौपड़ की बाजी हो जाए बलदाव जी शौकीन होने के कारण बैठ गए बोले पहले दाब कौन लगाएगा श्री बलदेव कह रहे हैं हम दाब लगाते हैं बनाती पने में आगे सो मोहर लगाई हार गए हजार लगाई लाख लगाई हार गए। इस बार श्री बलदेव ने अरबुद मोहर लगा दी और ये जान गए कि चांदनी पकड़ करके हिला देते हैं पासा पलट जाता है जितने भी रेफरी बैठे हुए हैं वे भी सब रुक्मी के पक्ष के हैं और यदि उनसे पूछा जाए तो वे गलत निर्णय देते हैं पक्षपात करते हैं कि रुक्मी जीता रुक्मी जीता बलदाव जी कह रहे हैं देखिये ये रेफरी लोग ठीक ठाक निर्णायक लोग जो गणक लोग हैं वे ठीक निर्णय नहीं दे रहे हैं पाँच सब बोले नाइक जो रेफरी है उसकी बात को मानना पड़ेगा और बलदाव जी को जबरदस्त चुप कर दे बलदाऊ जी विरोध कर रहे हैं इस बार जब अर्बुद मोहर लगाई बलदेव जान गए कि ये पासा पलटते हैं बेईमानी करते हैं पासों के साथ में छु छिड़ाखानी करते हैं तो ये तो हाथ जमा करके बैठे और जो पांसा डाला उंगली दिखा रहे हैं कि मैं जीता किसी ने हल्ला मचा करके छड़ी बड़ी आगे डाल करके पासा पलटने की कोशिश की बलदेव कहने दो लो लोग पकड़ने में आ रहे हैं ये छू रहे हैं हम इनके निर्णायकों की बात नहीं मानेंगे ये सब पक्षपात कर रहे हैं उस समय कोई थर्ड एम्पायर निर्धारित हुआ आकाशवाणी हुई आकाशवाणी ने ये कहा कि मैं धर्म पूर्वक कह रही हूं कि बलदेव जीते रुकमी हारा है रुकनी तो खिस्से आ गया कि नई बात यूएम गोपाला तुम ग्वरिया हो चौपड़ क्या जानो ये राजाओं के खेल हैं तलवार चलाना और चौपड़ खेलना ये ग्वालियाओं का खेल नहीं है तुम तो काला कंबल ओढ़ो और नौकंकड़ी खेला करो बल राब जी को गुस्सा आई बोले चौपड़ में तुझे हराई दिया है और यदि तलवार की बात कह रहा है पासवी पड़ा हुआ था एक लक्ष बेड़ा उसको उठा करके रुक्मी के सिर पे जो मारा रुक्मी का सिर फट गया मर करके धाम पृथ्वी पर गिरा श्री कृष्ण ऐसे चतुर के ऐसी चुप्पी खींच गए कि हाँ हूं कुछ भी नहीं बोले जब ये कहें कि दादा ये क्या किया बारात ने फजीती कर दी जब में, तो कह भैया हमारी तरफ काय को बोलेगा अपनी घरवाली वाली की तरफ बोलेगा रुक्मिणी की तरफ यदि ये कहें कि दादा बहुत अच्छा किया तो रुक्मणी जी का मुंह चढ़े कि लो मेरा तो भाई मारा गया और ये कह रहे हैं अच्छा किया तो किस समय बोलना चाहिए किस समय नहीं बोलना चाहिए ये कृष्ण बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बोलने वाले को चार चीज ध्यान रखनी चाहिए पहली चीज मैं कौन हूं मेरा क्या व्यक्तित्व है और मेरे बोलने का क्या कोई असर होगा या नहीं होगा दूसरी चीज मैं किससे बात कर रहा हूं ये व्यक्ति विश्वसनीय है या नहीं दूसरी चीज तीसरी चीज ये कौन सा स्थान है और कौन सा काल है तो देश काल पात्र इनका विचार करके जो बोलेगा उसकी तो बात में दम रहेगा और जो यू ही बोलता रहेगा उसकी बात में दम नहीं रहेगा ऐसे श्री कृष्ण ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं बाणी और पानी इन दोनों का बड़ा सावधानी के साथ में प्रयोग करना चाहिए पानी भी फैलाने की जरूरत नहीं है और बाणी भी संभाल करके बोलने की जरूरत है दोनों की बहुत आवश्यकता है यह शिक्षा आप प्रदान करते हुए विराजमान श्री अनुद्ध का विवाह बाणासुर की कन्या ऊषा के साथ में भी हुआ जिसमें हरिहर का युद्ध हुआ श्री जी कह रहे हैं इस चरित्र का हम तुम्हारे सामने वर्णन कर रहे हैं श्री बाणसुर के पुत्रों में सबसे बड़े हैं एक दिन इन्होंने शिव के तांडव के समय मृदंग बजाया शिव शिवजी बड़े प्रसन्न हुए बोले भाई तुम लय के पक्के हो ताल का पक्का तो सब हो सकते हैं ताल तो सबको आ जाती है परंतु जिसने रियाज किया होगा वो लय का पक्का होगा नहीं तो कभी लय बढ़ जाती है कभी घट जाती है आधी मात्रा बढ़ जाए आधी मात्रा घट जाए जा। जिसने अभ्यास किया होगा वो लय का पक्का है तो लय का पक्का होना बड़ी बात है ताल का ज्ञान होना बड़ी बात नहीं और सब इधर उधर भाग रहे थे कभी लय तेज कर देते थे कभी मंदी कर देते थे और हमको सब मिलाना पड़ता था हम तुमको एक हजार भुजा देते हैं और जब 500 मृदंग एक साथ बजें और एक लय में बजें और लय ना आगे बढ़े ना पी घटे आधी मात्रा में भी अंतर नहीं आए शिव जी ने तो को गले से लगा लिया बोले भाई आज तो संगीत में आनंद आ गया दोनों भाग रहे थे तुम ठीक चल रहे थे बाला बोला बोल गुरुजी आपसे बस थोड़ा सा ही मैं पीछे पड़ता हूं कुछ दिन के रियाज की बात है फिर देखना जितने भी कंसल्ट होंगे वो मेरे नाम से होंगे आप चिंता मत करो आपको भी आइटम बॉय के रूप में मैं अपने कंसल्ट में रख लूंगा आपका भी कहीं फोटो भी लगा दूंगा बैनर के ऊपर आप मेरे पुर की रक्षा करें शिवपुर की रक्षा करें एक दिन ये शिव के पास में आया और बोले महाराज आपने हजार भूजा क्या दे दी ये शरीर में भार बढ़ा दिया है मैं आपसे एक बरदान मांगता हूं गुरु जी बोले क्या बोले मुझे पराजय की प्राप्ति हो ऐसा आशीर्वाद दो शिव जी ने तो सिर पकड़ा बोले ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो अपनी हार मानता है कि मुझे कोई हरा सके ये वरदान प्रदान करो और तो कोई है नहीं आओ जब तुम गुरु तब गुरु और जब हम चेला तब चेला आपके साथ में ही हमारा युद्ध हो जाए आप तो हमको पराजित, पराजित कर ही दोगे शिवजी बोले बेटा तू चेला है चेला ही रहेगा ज्यादा सिर पे मत नाच जिस दिन तेरे महल की ध्वजा टूट करके गिरेगी उस दिन मेरे शरीर का तुझे जीतने वाला मिलेगा तुझे पराजय की प्राप्ति होगी ऐसा मत समझ कि मैं ही तुझे पराजय कर पराजित कर सकता हूं तुझे पराजय पराजित करने वाले और भी कुछ लोग हो सकते हैं इनकी उषा नाम करके पुत्री थी उन्होंने स्वप्न में अनुद्ध के साथ में मिलन देखा कांत कांत कहकर के जाग गई की सहेली चित्रलेखा थी ये ब्रिटिश में जो योगमाया जी हैं उनकी छाया रूपा है द्वारका मिलन कराने वाली श्री चित्रलेखा ने चित्रफलक में विश्व विश्वभर के जितने भी युवक जैसी हुलिया बताई थी उसके अनुसार उनका अंकन किया और जैसे ही अंकन किया वैसे ही अनुद्ध को यह पहचान गई कि ये ही है चित्रलेखा उड़ी और अनुद्ध को चुरा करके द्वारका से कृष्ण जिसकी रक्षा करें ऐसी द्वारका से चुरा करके ऊषा के साथ में विवाह करा दिया है अब कन्या पक्षण विवाहिता पने के लक्षण छिपे तो रहते नहीं हैं जब कन्या में दोष दिखा उस समय जितने भी पहरेदार थे उन्होंने राजा के पास में गुप्त ने खबर की महाराज हमारे पहरे में कहीं कोई कमी नहीं है कोई चूक नहीं हुई है परंतु कन्या के लक्षण आपके ठीक नहीं है और आप संभाल लीजिए और आप भले कितनी भी कमेटी बैठा दीजिए कितनी भी इंक्वायरी बैठा दीजिए आपको हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी हमारी कोई कमी नहीं है परंतु पता नहीं है कि कैसे कन्या में दूषण दिख रहा है स्वयं घर धड़धड़ाता हुआ केवा खोलते हुए आया वहां पे देखें काम आत्मे जम तम भुवनिक सुंदरम त्रिलोकी में एकमात्र सांब कन्या का हरण करके ले चले उस समय छ महावीरों ने कौरवों ने कर्ण शल भूरी यज्ञ भूरीश्रवा यज्ञ केतु सुधन और भीष्म पितामह भीष्म पितामह तो यद्य चाहते थे परंतु तो सांब जो अशिष्टता है उसका दंड इनको मिलना चाहिए इसलिए भीष्म पितामह ने भी कौरवों का पक्ष किया और सांब को बांध करके रख लिया जब कृष्ण को पता लगा कृष्ण कौरवों के ऊपर चढ़ाई करने लगे बलदाऊ जी बोले ना भैया ये उचित नहीं है अपनी भूआ कुंती कुरुवंश में विवाही हैं, हम दूत बन करके जाते हैं श्री दूत बन करके पधारे और दूत बन करके आकर के श्री ने जब कौरवों को समझाया कौरव तो गाली गलौच करने लगे बलदेव को आई गुस्सा पूरे के पूरे हस्तनापुर को उखाड़ करके जो गंगा जी में उड़ेलना चाहे सब कौरव चरणों में गिरे बोले हे संकर्षण हम आपके प्रभाव को जान गए जान गए विदा करा के श्री बलदेव सबको धमका करके विदा करा के कन्या को अपने पुत्र पुत्र बधु को दोनों को लेकर के आए इधर श्री नारिद जी के मन में ये विचार आया कि कृष्ण का अनेक महलों में अनेक प्रकार से दिखना यह प्रकाश भेद है यह देश काल पात्र के कारण नहीं है कभी कभी देश के प्रभाव से वस्तु के स्वरूप में अंतर दिखता है एक लॉन्गी के ऊपर खड़े होकर के यदि हम देखें तो सूर्य का उदय हो रहा है दूसरे लोंगी के ऊपर खड़े होकर के देखेंगे तो वहां पर सूर्य का अस्त हो रहा होगा किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में इसमें सूर्य का कोई प्रभाव नहीं है जो प्रभाव है वो स्थान के कारण सूर्य अलग अलग दिख रहे हैं कहीं दिन हो रहा है कहीं रात्रि हो रही है ग्लोब में इसी प्रकार कभी काल के प्रभाव से भी वस्तु तो अलग अलग दिखती है प्रात काल सूर्य उस पेड़ के ऊपर उदित होता हुआ दिखता है सायकालीले के समय उस के ऊपर डूबता हुआ दिखता है अब सूर्य का प्रभाव थोड़ी है यह तो काल का प्रभाव है सूर्य तो सदा ही चमक रहा है एक साथ है सूर्य का प्रभाव कोई कम थोड़ी हो गया है और यह सूर्य का प्रभाव थोड़ी बढ़ता है कभी कभी पात्र के प्रभाव से भी एक ही वस्तु अनेक अनेक प्रकार की दिखती है आंखों वाले को आम तेजस्क दिखता है जबकि उल्लू को किसी अंधे व्यक्ति को काला चंदा जैसा एक गोल सा आकार सा दिखेगा लाल लाल काला चंद्रमा सा दिखेगा तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव नहीं है देखने वाले का प्रभाव है श्री नागद जी जान रहे हैं श्री कृष्ण का जो 16,108 महलों में अलग अलग दिखना और अलग अलग चेष्टा करना ये देश काल पात्र के प्रभाव से नहीं है बल्कि ये सारा प्रभाव श्री कृष्ण का प्रकाश भेद है विभू पदार्थ एक काल में अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट कर सकता है नारायण जी जैसे में पधारे कृष्ण के गार्हस्थ का दर्शन कर रही है तो प्रकाश भेद होना एक अलग वस्तु है और जो किसी वस्तु के बिंब अलग दिखना वो अलग वस्तु है जहां सूर्य की किरण किसी वस्तु के ऊपर पड़ रही है वहां से प्रत्यावर्तक वर्तित होकर के रिफ्रेक्शन हो करके हमारे रेटिना के ऊपर पड़ रही है अब यदि जो आधार है वो आधार दो हो जाएंगे तो वस्तु तो दो दिखने लगेंगी दर्पण एक है और बीच में दर्पण में दरार आ जाए तो दो इमेजेस दिखने लग जाएंगे तो ये तो प्रकाश का एक सामान्य नियम हुआ रसायन विज्ञान का प्रकाश का एक भौतिक विज्ञान का सामान्य नियम हुआ इसमें सूर्य का कोई प्रभाव नहीं है कि कृष्ण अनेक अनेक महलों में दिख रहे हैं जो कोई शीश महल की बात हो रही है तत्वतः कृष्ण प्रकाश महल के कारण अपने निज ऐश्वर्य के कारण अनेक अनेक रूपों में अनेक स्थान पर दिख रहे हैं तो नारद जी को यह दर्शन करके परम आनंद की प्राप्ति हुई वे जान रहे हैं न तो आधार के भेद के कारण कृष्ण के कई रूप दिख रहे हैं न काल भेद के कारण न दर्शक के भेद के कारण न स्थान के भेद के कारण श्री कृष्ण अनेक रूपों में नहीं दिख रहे हैं बल्कि कृष्ण विभू पदार्थ सर्वत्र विद्यमान है इसलिए कृष्ण अनेक दिख रहे हैं श्री मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हैं, किसी ने बगल में नया मंदिर बनाया वहां पर भी ठाकुर जी विराजमान किए तो ये थोड़ी है कि एक जगह ठाकुर जी हैं दूसरी जगह कहां से आगे प्रकाश वेद होने के कारण श्री कृष्ण अनेक स्थानों पर आ सकते हैं प्रकट हो सकते हैं नारद जी को अच्छा नहीं लगा ऐश्वर्य का दर्शन करके कि हमारे कृष्ण ये क्या श्राद्ध करने के लिए और पितरों का पूजन करने के सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और वर्ण देवता की पूजा कर रहे हैं और श्रुधि हवा करके संध्या कर रहे हैं जगत के ईश्वर हैं और ये लोक हित में ये जो देव ऋषि पितर इनका पूजन करते हुए विराजमान हो हमको तो भारतवर्ष की भूमि अच्छी लगे धाम के स्थान पर सत्संग जहां पर मिले ऐसे धामों में जाने पर ज्यादा आनंद साक्षात कृष्ण के दर्शन में उतना आनंद नहीं मन नहीं भरता है और बल्कि मन में तो दुखो होता है कि जगत के ईश्वर होकर के क्या गौ ब्राह्मण देवता ऋषि इनका पूजन करते हुए विराजमान है इसलिए सत्संग करेंगे और तीर्थों में विचरण करेंगे सोनारद जी वापस निकल आए हैं श्री कृष्ण आप एक दिन सभा के बीच में मान थे इतने में ही 20 हजार राजाओं का भेजा हुआ एक दूत आया उसने कहा जरासंध के कारागार से हमको मुक्त करें आकाश से नारद जी आए उन्होंने कहा श्री युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं उद्धव जी के कहने से श्री कृष्ण उस समय राजस्व यज्ञ में गए और रायसू यज्ञ में जाकर के भीमसेन और अर्जुन इन दोनों को ब्राह्मण के रूप में और स्वयं ने भी ब्राह्मण का वेश धारण किया और स्वयं के ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा के पास में जरासंध के पास में पहुंचे और कह राजन विदिथिन प्राप्तान्त अर्थ लो दूर मागतांक हम अति बड़े दूर से आए हैं तेरे दान के यश को सुन करके जो मांगेंगे बोलेंगे जरासंध बोला ये नए मंगता उदय हुए हैं अभी जो देने की चीज होगी वही तो दी जाएगी बोले राजा आज दाता के मुख से नई बात सुन रहे हैं बड़े बड़े दाता हुए जिन्होंने न देने की चीज भी दे दी बोले कौन बोले हरिश्चंद्रो रंतदेवा उनकी मृत्यु शिविर बलि श्री कृष्ण तो तुरंत पहचान गई जरासंद पहचान गया तुरंत पहचान गया कि ये कोई क्षत्रिय हैं क्योंकि इन्होंने क्षत्रियों से उदाहरण प्रारंभ किए थे हरिश्चंद से क्षत्रियों से इन्होंने दृष्टांत प्रारंभ किया स्वर आकृति को देखकर के पहचान गए श्री जरासंध बोला भई तुम ब्राह्मण नहीं हो ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हो कौन हो जल्दी बताओ भीमसेन अर्जुन की तो सिट्टी गुम हो गई श्री So, कृष्ण तुरंत स्वीकार करते हुए बोले बोले राजा तू बड़ा चतुर है हम चून मांगने वाले ब्राह्मण नहीं हैं हम क्षत्रिय हैं बोले ब्राह्मण का बेश को उदहरण किया बोले हमारे पास में इतनी सेना नहीं है कि तेरे ऊपर आक्रमण करें पर हम को चुनौती देने के लिए आए हैं हम तीन जने हैं इनमें से किसी एक को तू चुन ले और हमारे साथ में युद्ध कर जरासंध बोला कि जाओ मैंने तुमको युद्ध दिया ये चतुराई है कृष्ण की कैसे उन्होंने अपने पिछ के ऊपर खिलाया कृष्ण की चतुराई श्री कृष्ण जो है बोले तू पूछता यार बोले ये काले काले मोटे मोटे घेंटा से दिख रहे हैं ये कौन है बोले ये हैं भीमसेन बोले ये गोरे गोरे गठे हुए शरीर वाले लंबे लंबे दिख रहे हैं ये कौन हैं? बोले ये हैं इनके छोटे भाई अर्जुन बोले इन दोनों के मुंह में तो जवान है नहीं काले ब्राह्मण तुम ही बेरबेर बोल रहे हो बीच में तुम कौन हो श्री कृष्ण बोले, बोले बोले बच्चा मुझे नहीं पहचाना क्या अनिओं मातुले अमाम कृष्णम जाने ही इन दोनों का मामा का बेटा भैया मैं कृष्ण हूं तेरा बैरी बोल मुझे तो ये लग रहा था कि ये शक्ल पहले से देखी हुई है इतनी चतुराई की बात और कृष्ण तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है देख तेरे साथ में तो युद्ध करूंगा नहीं तू जीतता है तो युद्ध करता है और हारता है तो भाग जाता इसलिए तेरे साथ में तो युद्ध करूंगा नहीं हाँ ग्रीन मेरे बराबर का है अर्जुन छोटा है इतना धर्म युद्ध कि दिन में तो युद्ध करें और रात को एक पलंग के ऊपर गलमैया देकर के जुड़े माँ भाई की तने से सोएं ये नहीं कि एक को तो मेवा और घी मिल रहा है और दूसरा रूखी रोटियों पे कुश्ती लड़ रहा है ऐसा नहीं है गिजा दोनों को एक सी चाहे कोई कितना भी डोप टेस्ट करा लो कहीं पकड़ने में नहीं आएगा ऐसा युद्ध विराजमान एक दिन भीमसेन बोले कृष्ण से इशारे में कि मैं तो गया हार जाऊंगा आज भाग जाऊंगा श्री कृष्ण के मंडप में नहीं पढ़ी आनंद पूर्वक यज्ञ संपादित हुआ है सबको साथ में लेकर के युद्ष्ठ ने उस समय अब स्नान किया है श्री कृष्ण आप आए हुए थे रायसुई यज्ञ में उधर द्वारका के ऊपर शाल्म ने आक्रमण कर दिया सौह नामक एक विमान के ऊपर बैठकर के बैठ इसने आक्रमण किया है कृष्ण को जब ये पता लगा आप गए बीच में और आपने शाल्म का वध किया और शाल्म का वध करके विमान को नष्ट कर दिया है शाल्म का वध किया है जो आप दिग्विजय करके लौटना चाहते हैं पुर के ऊपर प्रवेश करना चाहते हैं इतने में ही सामने से दंत चला आया श्री कृष्ण दंत जो है उनको मारने के लिए सारी सेना को छोड़ करके अकेले पुनः ब्रज में आए श्री कृष्ण का पुनर्वृज आगमन हुआ और पुनर्वृज आगमन हो करके आपने श्री ब्रिजवासी दंतवक्र का वध किया और दंतवक्र का वध करके व्रज में दो महीने रहे और बहत्तरवे वर्ष में आपने ब्रिजवासियों को लेकर के बाबा से कहा बोल बाबा अपनी पुरानी गढ़ी नंदगाम की छोड़कर के यहां राया में आकर के क्यों रहे हो गोराई में बोल बेटा हमने ये सुना है तू राजज्ञ में आया है तो जाएगा तो इसी रास्ते से दिल्ली से जब लौट के जाएगा द्वारका में तो रास्ते में ही तेरा जरा सब मुंह दर्शन कर लेंगे हाथ हिला के टाटा हो जाए इसलिए यहां पर डेरा डाल के बैठे हैं श्री कृष्ण बोले नाना अब मैं आ गया हूं अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं आप सब ब्रजवासियों को आपने दिव्य रथ के ऊपर विराजमान किया और कह रहे हैं नहीं चलो हम तो अपने पुराने गढ़ी में चलते हैं और यमुना जी में जो प्रवेश किया सोई ब्रिजवासियों की एक बार पलक झपकी और ब्रिजलीला को आपने परपंच से दिखाना बंद कर दिया ब्रजलीला का समाह कर लिया प्रकट लीला अप्रकट लीला में विराजमान हो गई ब्रिजवासियों ने महाभारत का युद्ध नहीं देखा था राजस्व यज्ञ के बीच में ही श्री कृष्ण ने ब्रिजवासियों को अंतर्धान कर लिया है ऐसे आप विराजमान हुए हैं इधर जब महाभारत के युद्ध की तैयारी होने लगी बल्दाऊ जी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए नाम से भी बढ़कर के नाम बड़े हैं नामी बड़े नहीं हैं राम को रावण का वध करने के लिए कितने बानर भीत भालू विभीषण सबकी सहायता लेनी पड़ी परंतु राम नाम को पापों को नष्ट करने के लिए किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है न कोई अस्त्र की जरूरत है न किसी सहायक की जरूरत है श्री राम ने तो जो स्थूल शत्रु है रावण उसके ऊपर विजय प्राप्त की श्री राम नाम हृदय में छिपे हुए गूढ़ जो शत्रु हैं काम क्रोध लोह मोह लो, इनके ऊपर भी विजय प्राप्त कर देने वाले हैं इसलिए राम से भी बढ़कर के राम का नाम है राम केवल मोक्ष प्रदान करते हैं राम नाम कहीं सेवा सुख को प्रदान करते हैं इसलिए राम नाम कहीं अधिक बढ़कर के हैं ये विचार करके श्री सूती जी कृष्ण कथा कह रहे हैं बलदाऊ जी आए राम आए परंतु राम को प्रणाम नहीं किया बलदाऊ जी जानते हैं कि इनको एक बरदान मिला हुआ है कि तुम्हारी मृत्यु ब्रह्मास्त्र से होगी और ऐसे सूती जी जैसे महासंत के ऊपर कोई ब्रह्मास्त्र का को चलाएगा तो उस वचन को सत्य करने के लिए श्री कृष्ण ने श्री बलदाव जी ने बहाना ढूंढा और बहाना ढूंढ करके आपने कुशमय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके श्री सूत के ऊपर जो मारा सूत वहीं मूर्छित हो गए सारे ऋषि बोले बोले मारे हमने इनको ब्रह्म पद प्रदान किया था बोले इनके पुत्र अब राजगद्दी के ब्यासगद्दी के ऊपर विराजमान होंगे उग्रसवा पुत्र उनके ऊपर बलराम ने अनुग्रह किया बलराम गुरु गुरुतत्व हैं श्री बलराम की कृपा के द्वारा उग्रश्रवा ने श्रीमद भागवत को आगे वर्णन किया जो रोम रोमहर्षण सूत हैं वे बलदाऊ जी के कृपा पात्र उतने नहीं हैं जबकि उग्रश्रवा श्री गुरु गुरुतत्व के कृपा पात्र होकर के विराजमान इसलिए रस का विवेचन करने में उग्रश्रवा श्रीमद भागवत में समर्थ हुए सूत जी ने अन्य अठारह पुराण सत्रह पुराण उनमें कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा भक्ति का वर्णन किया पंत शुद्धा भक्ति का वर्णन नहीं किया बलदाऊ जी ऐसी कृपा बोलो श्री गुरुतत्व बलराम प्रभु की जय श्री बलराम जो है उनकी कृपा के द्वारा ही उग्रश्रवा धन्य होकर के विराजमान हुए हैं बड़े भैया के इस चरित्र को जो श्रवण करेंगे उनको बलदाऊ जी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए तीर्थ यात्रा करके लौट करके आए यज्ञ किया बड़े भैया के चरित्र को जो श्रवण करेंगे छोटे भैया की उनके ऊपर अपूर्व कृपा प्राप्त होगी श्री मुकुंद के एक चरित्र का हम तुम्हारे सामने वर्णन करते हैं सुदामा चरित्र इस चरित्र की दो विशेषता है सुखदेव जी को इसलिए यह पसंद है और सुखदेव जी ने अपनी ओर से सुदामा चरित्र का गायन किया उसका कारण यह है कि साधक को दो चीजों पर दृढ़ रहना चाहिए एक तो मेरा अपना स्वरूप क्या है और दूसरा मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है अपना मोटिव और अपनी जो आइडेंटिटी है ये दो चीज को यदि कोई पहचानेगा तो उसे परम कल्याण की प्राप्ति होगी अन्यथा परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती है सुदामा में ये ही दोनों वस्तुएं परिपूर्ण रूप से विराजमान हैं सुदामा सदा ये विचार करते हैं कि मैं कृष्ण का मित्र हूं और सुदामा के पास में जब साधन है तब भी साधन नहीं है तब भी मानसी सेवा करते हुए विराजमान है और जब साधन आ गए उस समय भी सुनामा निरंतर निरंतर साधन के द्वारा उपकरण के द्वारा भी सेवा कर रही है सेवा कभी नहीं छूटी यह नहीं है उपकरण नहीं है तो सेवा छूट जाए उस समय मानसी सेवा चल रही है तो सेवा में निष्ठा और अपना स्वरूप इन दो का ज्ञान चरित्र दिखाता है ये सुदामा चरित्र के द्वारा दिखाया ब्राह्मण जब तुलनात्मक दृष्टि से गरीब हो करके, क्यों गरीबी और अमीरी यह सर्वदा तुलनात्मक होती है ये कभी भी यथार्थ रूप नहीं होती है कोई ये कहे कि ये गरीबी रेखा है और उसके नीचे ये है और गरीबी रेखा के ऊपर यह सब कहने की बात है वो तुलनात्मक ही है जब हम कहें कहते हैं कि अमु व्यक्ति बड़ा धनवान है तो कहीं ना कहीं अवचेतन में हम उसकी कहीं ना कहीं कही तुलना करते होते हैं किसी न किसी के साथ में और तब हम उसे अमीर या गरीब कहते हैं सुदामा उनको ब्राह्मणी ने चार जगह से मांग करके चार मुट्ठी चावल दिए सुदामा कह रहे हैं कि गुरु वैद्य अर ज्योतिषी देव मित्र और राज इन्हें भेंट बिन जो मिले हो इन्हें पूरन काज गुरु वैद्य जोशी देवता मित्र और राजा ये छह जगह है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कुछ न कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए तो कोई भेंट हो तो लाओ ब्राह्मणी ने चार मुट्ठी चावल सुदामा को दिए सुदामा लेकर के गए श्री कृष्ण ने तो सुदामा सुदामा कहकर के सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया सुदामा आश्चर्यचकित हो रहे हैं श्री कृष्ण ने जो हूं की श्री रुक्मणी जी सोने की झाड़ी में जल ले आई हैं चरण जो हैं उनका प्रक्षालन कृष्ण कर रहे हैं कहते जा रहे हैं कि ऐसे बेहाल बेबाइन सो जाने को गाम रहे कित तो खोए ऐ तो महा दुख पायो सखा तुम आए इत न कित दिन खोए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए और पानी परात को हाथ छु नहीं मैन के जल पग धोए मित्रों के जल से ही सुदामा के चरणों को आपने धो दिया है श्री सुदामा को साथ में लेकर के आप कह रहे हैं गुरुकुल में हम कैसे अध्ययन करते हुए विराजमान हुए श्री गुरुदेव के लिए कैसे हम वहाँ दीन की तरह से हीन सेवा करते हुए भी विराजमान हुए लकड़ी स्वयं बीन करके लाते थे आज उन्हीं गुरु के अनुग्रह से हम पूर्णता को प्राप्त करके विराजमान हुए मित्र हमने नई वृंदावन की एक चित्रसारी की रचना की है सो आप श्री सुदामा को संग में लेकर के जिससे में नव वृंदावन में पधारे सुदामा तो वृक्ष की लीलाओं को देख करके ये कौन है जो दही में नाहे हुए हैं बोल मेरे जन्मदिन के अवसर पर दधकादे में ये मेरे बाबा हैं बोल ये कौन है जिन्होंने तुमको बांध रखा है मैंने मैया को माठ फोड़ लिया ना या मेरे मैया बांध हो एक, एक लीला को देख करके कह रहे भैया ये कौन है जो तुम्हारे कंधे के ऊपर चढ़ रहे हैं जो नाम तेरा है वही ब्रिज में भी एक सखाए है श्री उनसे मैं हार गया था वे कंधा के ऊपर चढ़ रहे हैं श्री राम आश्चर्यचकित है वहां सखाओ की मूर्ति बनी हुई है बीच में स्थान खाली है श्री कृष्ण आकर के बैठ गए आप भूल गए कि मैं द्वारकाधीश हूं ब्रिज के परिवेश को देख करके आप अपने आप को उस समय गोप कुमार ब्रजवासी ही अनुभव कर रहे हैं सुनामा की, है की पोटरी आप कह रहे भैया तेरी कांख तो बड़ी भारी भारी दिख रही है सुनामा मन में विचार करें जो छप्पन भोग का उसको ये चार मुट्ठी चावल क्या दूं आप तो पीछे से जाकर के जो छीना झपटी करते हुए खींचे लीर कतिर की पोटरी उस समय खुल गयी आपने चावलों को इकट्ठा किया और एक मुट्ठी चावल आप आरोप गए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय ऐसे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय पूर्वक आपने सुदामा के उन पंदलों को ग्रहण किया है जिसमें सुदामा चले श्री कृष्ण ने पीछे से आकर के सुदामा का पल्ला पकड़ लिया और कह रहे हैं मागा मंगलमे शून्यम बचा बोल भैया जाने वाले से ये तो कहना ही नहीं चाहिए मत जा उसका अंगल होता है ये ये कहूं जाओ तो स्नेह शून्यता दिखेगी ये कहूं तुम्हारा अलग कमरा है रहना हो तो रहो किसी भी सेवक को बुलाओगे आ जाएगा तो यहां पर प्रभुता दिखेगी इसलिए मित्र समझ में नहीं आ रहा है केवल यही कहूंगा कि कहीं भी रहना अपने इस मित्र को सदा स्मरण करते रहना ऐसे सुदामा को आपने विदा किया है सुदामा मन में विचार कर रहे हैं कि आहा देव की ब्रह्मंडता का मैंने दर्शन किया आज कहा दरिद्र में और कहातन श्री, श्री कृष्ण उन्होंने मुझे अपने बक्षस्थल से लगाया अपनी शैया के ऊपर मुझे शयन कराया पंत मित्र निकला बड़ा कंजूस चलते समय तो हाथ के ऊपर गुड़की डेली भी नहीं रखी एक पांग भी नहीं दिया बोले विचार किया होगा कियम धनम प्राप्त माध्यम उच्च माम स्म ये निर्धन यदि धन मिल गया तो ये मतवाला हो जाएगा इसलिए मुझे नहीं दिया ये विचार करके नहीं दिया ये अच्छा ही किया सुदामा उस समय अपनी सुदामापुरी आजकल पोरबंदर सुदामापुरी जो है वहां पर जो लौटे वहाँ द्वारकाधीश जैसे अपने महलों का दर्शन करके सुदामा आश्चर्य हो रहे हैं कि किमिदम कश्यपास्थानम ये कौन का स्थान है सुदामा यही प्रार्थना कर रहे हैं कि तस्वैव में सौहृद सक्ष मैत्री दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनी, जन्मनी सी कृष्ण के साथ में ही मेरा सौहृद सक्ष मैत्री प्राप्त मित्र के द्वारा किया गया जो भाव है उसका नाम है सौहृद कृष्ण के द्वारा प्रतिक्रिया में किया गया जो भाव है उसका नाम है सक्ष और उभय के द्वारा किया गया परस्पर जो भाव है उसका नाम है मैत्री इन तीनों को धारण करते हुए विराजमान श्री सुदामा प्रार्थना कर रहे हैं कि उन श्री कृष्ण की सौह सच्च मैत्री मेरी निरंतर निरंतर बनी रहे ऐसे ये कहते हुए विराजमान हो रहे हैं सुदामा एकदम आनंदित होकर के विराजमान हुए विषयों में कनिक भी लमपट नहीं हुए यही इस पूरे चरित्र का मैसेज है कि अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूलना चाहिए कि मैं कृष्ण दास हूं और सेवा भाव को कभी नहीं भूलना चाहिए उपकरण हैं तो उपकरण के द्वारा सेवा की जाएगी उपकरण नहीं हैं वहां मानसी सेवा की जाएगी पंत सेवा कभी भी समाप्त नहीं होगी श्री शुभदेव जी को तो एक लीला याद आ गई बहत्तर वर्ष की लीला पहले वर्णन कर दी बासठ वर्ष की एक लीला की बीच में याद आई सो उसी का स्मरण करते हुए कह रहे हैं अथई द्वार में ने जब बासठ वर्ष की कृष्ण लीला हो रही है उस समय श्री द्वारकाधीश द्वारका में निवास कर रहे हैं भारत वर्ष की भूमि के ऊपर उस समय बड़ा भारी सूर्य ग्रहण हुआ श्री कुंती जी भी आए पांडवगण भी आए श्री यादवगण भी आए कुंती जी बहन बसदेव जी को उल्हाना देती हुई कह रही हैं बोल भैया अब तो तुमको बहन की याद ही नहीं आती है कभी मेरा स्मरणीय नहीं करोगी बहन को छाती से लगा करके कुंती जी को श्री बसदेव जी कह रहे हैं बोल बहन तू असुया नहीं करेगी तो हमको अलग अलग थोड़ी है भाई बहन अलग अलग नहीं होते हैं परंतु बहन क्या बताएं हम कंस के प्रताप के कारण कंस के दुष्ट दुष्टता के कारण जहां तहां छिपे हुए थे अब आकर के हमें द्वारका का एक स्थान मिला है वहां टिक करके बैठे हैं इसे पता लगता है ये बहुत पहले की घटना है श्री नंद बाबा ने भी ये सुना कि कृष्ण आ रहे हैं ये सुनकर के कृष्ण दर्शन करने के बहाने सब ब्रजवासियों को संग में लेकर के और छाया रूप जो गोपी हैं उनको भी संग में लेकर तो के राधारानी तो वृंदावन का त्याग करके नहीं जाती हैं कृष्ण तो घूमते फिरते रहते हैं उनका कोई भरोसा नहीं परंतु राधारानी वृंदावन में ही रहती हैं वृंदावन का त्याग करके नहीं जाती है परन्तु आज छाया रूपा गोपियों को संग में लेकर के श्री नंद बाबा भी सब ब्रजवासियों के साथ में जब कुरुक्षेत्र पहुंचे श्री कृष्ण को पता लगा कि बाबा आ रहे हैं पहले से डेरा की मुकाम की सारी व्यवस्था बना करके रखी जैसे ही बाबा आए श्री कृष्ण पहले दौड़े छोटे बालक की प्रीति ज्यादा होती है पहले कृष्ण दौड़े फिर बलदाऊजी दौड़े सो रा कृष्ण रामहू पर पितरहू अभिवाज्यो सुखदेव जी दर्शन कर कृष्ण का नाम पहले ले रहे हैं हर जगह राम कृष्ण कहते हैं परंतु तो यहां पे कहा कृष्ण रामो छोटे बालक की प्रीति ज्यादा है इसलिए कृष्ण पहले दौड़े बल रावी पीछे दौड़े दौड़े आए न दंडोत न प्रणाम बस सीधे बाबा से लिपट गए झरझर रो रहे हैं बाबा भी दोनों बालकों को अपने पेट से चिपकाए हुए हृदय से चिपकाए हुए आंसुओं से राम कृष्ण दोनों के माथे को भिगो दिया जब बहुत देर सुबुख लिए रो लिए तब ध्यान आया कि बाबा को प्रणाम तो करें तो पितरों को अभिभाग्य चो अब राम कृष्ण दोनों ने झुक कर के श्री बाबा के चरण उनका उनको प्रणाम किया चरणों का स्पर्श किया चरण रज माथे के ऊपर धारण किए हैं कोई किसी से बोल नहीं पा रहा है सारी बातें इशारे में हो रही हैं, पूछ रहे हैं बाबा मां मैया कहा है बाबा इशारे में कह रहे हैं पीछे से आ रही होंगे, इतने में किसी सेवक ने खबर दी कि श्री यशोदा जी के रथ भी आ गए हैं अब बाबा को कौन पूछे मैया आ गई तो बाबा को छोड़ रामकृष्ण दोनों के दोनों यशोदा जी के ऊपर दौड़े यशोदा जी आकर के गलीचा के ऊपर बैठी ही है इतने में दोनों भैया दोनों बेटा मैया मैया कहते हुए मैया के ऊपर टूट पड़े यशोदा जी दोनों पुत्रों को अपने स्तनों से लगा करके छाती से लगा करके महा महा आनंदित हो रही हैं मानो दोनों पुत्रों को अपने स्तनों में रख लेंगी अपने हृदय में रख लेंगी अपनी कोख में ही दोबारा बसा लेना चाहती हैं ऐसे आनंदित हो रही हैं। एकांत में जितनी भी कृष्ण कथा का कृष्ण कांतागण हैं वे कृष्ण कांतागण श्री कृष्ण से मिली ब्रज गोपी कागण श्री श्याम सुंदर गोपियों से कह रही हैं कि गोपियों राखी तुमार जीवन सेवे अमी नारायण तार शक्ति आशी निशि निशी, निशी तोमा सोने क्रिया कौरी यहामि मधुपुरी तुम मानो आमा कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए नारायण से नित्य प्रार्थना करता हूं नारायण ने मुझे शक्ति दी है कि मैं नित्य तुम्हारे पास में प्रदोष काल में यहां आकर के बंशी बजा करके तुमको अपने पास में बुला लेता हूं तुम्हारे साथ में राज करता हूं फिर मसुरा लौट जाता हूं परंतु मेरा जो साक्षात आगमन है उसको तुम मेरी स्फूर्ति मानती हो गोपियों तुम ध्यान करो तो सही जब जब भी तुमने ध्यान किया है मैं तुम्हारे पास में उपस्थित हो गया हूं तुम ध्यान करोगे तो तुम मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा सारी गोपियों में क्रोध उत्पन्न हो गया मान बोले ओहो श्रीमान जी सुना है शांति अपने गुरु के पास में पढ़ने के लिए गए वहां से ये योग की शिक्षा सीख करके आए पहले उद्धव को भेजा तब उसके द्वारा हमको योग का उपदेश दिया और अब यहाँ कुरुक्षेत्र में मिले हैं तब भी हमको ध्यान योग की शिक्षा दे रहे हैं अरे जरा विचार तो किया करो कि किसके सामने कौन सा उपदेश दिया जा रहा है नहीं गोपी योगेश्वर तोमार पदकमल ध्यान कर पाए वो संतोष तुम्हार वाक्य कर पाटी तार मध्य कुटुंब नाटी शून्य गोपी बाढ़े अतिरो हम गोपियों को योग का उपदेश करे हो हम गोपी कोई योगनी है क्या जो योगी हैं उनको उपदेश देना श्याम सुंदर कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो ये कह रहा था कि आप स्मरण करती हो तब मैं उपस्थित हो जाता हूं हे प्रिय मैं आपके सामने अंजलि बांस करके विराजमान हूं कब मेरे ऊपर कृपा होगी सारी गोपी उस समय भ्रुकटी टेढ़ी करके कह रही हैं कि प्यारे यदि तू ये कहे कि यहां पर रास हो जाए जन सखी भी कहे कि कृष्ण भी हैं, राधिका भी हैं, बंद भी है चादनी भी है नदी का किनारा भी है चलो यहाँ पर रास हो जाए तो यहाँ पर रास नहीं हो सकता है रास के लिए वृंदावन की भूमि चाहिए चलो तो वृंदावन धाम की जय जब तक वृंदावन की भूमि नहीं है कुरुक्षेत्र की भूमि पर रास नहीं हो सकता है क्योंकि तोमार ये अन्य वेश अन्य संघ अन्य देश गोपी जोने कभू न ही भाई भूमि छानी ते नारे तो मा देखी ले मरे होबे उपाय यहां पर ब्रज भूमि से अतिरिक्त किसी दूसरी भूमि में रास नहीं हो सकता है श्री किशोरी ने उस समय सखियों को आदेश दिया बोले अरे सखे, प्यारे को जल्दी से रथ के ऊपर बैठा करके वृंदावन ले चलो और उस समय श्री श्याम सुंदर को रस के ऊपर विराजमान करके सब गोपी वृंदावन ले करके पधारी हैं वृंदावन आकर के जब रसियाता के महोत्सव में वृंदावन पुनर्गमन होता है उस समय के आनंद का क्या ठिकाना वो समृद्धमान संयोग सुख उसका सब ब्रजवासियों ने अनुभव किया गोप्यश कृष्ण उपलब्ध चरात अभिष्ट आज समृद्धमान संयोग इनको प्राप्त करते हुए ये विराजमान हुए हैं श्री बसदेव जी ने यज्ञ प्रारंभ किया यज्ञ समाप्ति होने पर जैसे तैसे श्री कृष्ण को विदा किया नंद भाव श्री बसदेव जी ने जब ये सुना कि कृष्ण ईश्वर हैं ऋषियों से देव जी बोली देव की बसदेव दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं श्री कृष्ण तो बड़े दुखी हो रहे हैं बोले ब्रज की और बसदेव जी के द्वारका पर करके प्रेम की यही अंतर है द्वारका में तनिक्षा ये सुनकर के कृष्ण ईश्वर हैं, देव की बसदेव हाथ जोड़कर के स्तुति करने लगे परंतु ब्रज में मैं यानी कितनी बार नंद भाव ने सुना वरुण देवता से इंद्र से ब्रह्मा से कृष्ण ईश्वर हैं परंतु कभी भी हाथ जोड़कर करके स्तुति नहीं करें ये का जो संबंध ज्ञान है वही सबसे प्रधान होकर के विराजमान है श्री शुभदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ही सर्व कारण कारण होकर के विराजमान एक बार आप जनकपुरी पधारे मिथला जनक राजा ने आपको स्वागत किया है आपने बहुलाश जनक के स्वागत को स्वीकार किया शुद्ध ब्राह्मण के यहाँ पर भी आप उसी काल में गए शुद्ध ब्राह्मण ने कृष्ण का तो पूजन किया जब ब्राह्मणों का पूजन नहीं किया उस समय श्री कृष्ण शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि शक्ति से शक्तिमान अलग नहीं है ये जितने भी ब्राह्मण हैं मेरे ही वैभव रूप होकर के विराजमान इनका भी पूजन करो मेरी तीन शक्ति हैं एक शक्ति है स्वरूप शक्ति दूसरी शक्ति है तटस्था शक्ति जीव और तीसरी शक्ति है बहरंगा शक्ति माया पंत तीनों ही मेरे ही वैभव होकर के विराजमान हैं अतः ये मैं सर्वत्र सर्वत्र विराजमान होकर के स्थित हूं यथे ये जितनी भी शक्ति हैं ये सारी शक्ति मेरे ही स्वरूप है अतः चराचर मृदम विश्वम भावा ये चासे हित वह मर्द जितना भी जगत ये मेरा ही स्वरूप है इनका अनादर मत करो ईश्वर करके इनकी पूजा नहीं की जाएगी परंतु ईश्वर का अधिष्ठान रूप में जीव मात्र को आदर दिया जाएगा दो चीज है मैं ही ब्रह्म हूं यह भविष्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे हम नित्य कृष्णदास हैं जीव ब्रह्म है ऐसा कभी स्वीकार नहीं करेंगे जीव जीव है ब्रह्म ब्रह्म में है परंतु जीव के भीतर ईश्वर का अधिष्ठान है अतः जीव ईश्वर अधिष्ठान होने के कारण पूजनी होकर के विराजमान है यह वैष्णव की दृष्टि है जो ज्ञानियों की दृष्टि है वो तो ज्ञानियों की दृष्टि है कि सब हैं जो भेद दिख रहा है वह अज्ञान कारण दिख रहा है अध्यास के कारण भेद दिख रहा है जबकि वैष्णव भेद को सत्य करके मान रहे हैं और माया के कारण जो शक्ति हैं उनके विस्तार के कारण भेद दिख रहा है परंतु तो शक्ति शक्तिमान से सर्वथा अलग नहीं है शक्ति के द्वारा शक्तिमान की भी आराधना की जाएगी ये दोनों में अंतर है तो वैष्णव शक्ति के विस्तार के रूप में जीव जगत उसको आदर देंगे और भगवान के अधिष्ठान रूप में जीव विराजमान है इसलिए उनको आदर देंगे जबकि ज्ञानी जीव को ही ब्रह्म मानेगा। होगा वैष्णव ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे वे शक्ति शक्तिमान में अभेद होते हुए भी भेद स्वीकार करेंगे और सेव्य सेवक भाव उसको धारण करके विराजमान होंगे भगवान की यही अचिंत्यता हो करके विराजमान है अचिंत्यता का तात्पर्य है शास्त्रिक वेद्यता शास्त्र ने जैसा वर्णन किया है उसके हिसाब से ही भगवान को माना जाए अचिंता का अर्थ यह नहीं है कि हमारा तर्क नहीं चल रहा है इसलिए घबरा करके कह दें अचिंत्य है ये तो बुद्धि के पराजय हुई कि भेदाभेद अब ऐसा कैसे हो सकता है भेद भी है अभेद भी है या तो भेद होगा या अभेद होगा दिन और रात दोनों और दोनों कैसे हो जाएंगे भाई या तो दिन का हो या रात का हो इसलिए भेदा भेद। यदि कोई कह रहा है तो भेद और अभेद दोनों एक जगह कैसे हो सकते हैं इसका तात्पर्य है कि जब भी निषेध किया जाता है निषेध सर्वात्म नहीं होता है निषेध सर्वदा सर्वदा सीमा के साथ में होता है ससीम निषेध होता है संपूर्ण निषेध नहीं होता है जैसे संगीत के विषय में मालूम मैं नहीं जानता हूं और कोई व्यक्ति संगीत का जानकार है और मैं किसी के संगीत को श्रवण करके बोर हो रहा हूं उखता रहा हूं तो दूसरा व्यक्ति कहेगा तुम कुछ नहीं जानते पर तुम कुछ नहीं जानते का तात्पर्य यह नहीं है कि वो मेरी बुद्धि का निषेध कर रहा है संगीत के विषय में कुछ नहीं चाह जानते ये कहने का तात्पर्य तो भेद जो निषेध है वह सर्व सर्वदा सर्वदा ससीमता के द्वारा ही निषेध होता है सर्वात्म नषेध कभी भी नहीं होता ऐसे ही श्री प्रभु में माया शक्ति स्वरूप में नहीं है यह निषेध किया गया अरूप कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि उनमें रूप नहीं है अनाम कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि उनका नाम नहीं है उनका नाम प्राकृत नहीं है उनका रूप प्राकृत नहीं है प्राकृतता का निषेध किया गया ईश्वर के नाम रूप गुण उनका निषेध नहीं है का गुण नहीं। प्राकृत गुण का अभाव अनाम कहने का तात्पर्य नामहीन नहीं बल्कि उनके नाम प्राकृत नहीं है नायिक नहीं है यही निरूपण किया जा रहा ऐसी स्थिति में अचिंत्यता या बुद्धि की पराजय नहीं है कि बुद्धि की पराजय के कारण ऐसा भी है ऐसा भी है तो घबराकर कह है तो ये तो केवल पराजय हुई परंतु तो अचिंत्यता का जो वास्तविक अर्थ लेना चाहिए वो वास्तविक अर्थ लेना चाहिए शास्त्रिक वेद्यता शास्त्र के द्वारा ही उनको जाना जा सकता है अब शास्त्र श्री ब्रह्म अनेक प्रकार से निरूपण करते हैं जैसे विरुद्ध धर्माश्र समुद्र में मछली भी है और समुद्र में मगर भी है मछली मगर में बैर हो सकता है परंतु तो समुद्र के साथ में न मछली का बैर है न मगर का बैर विरुद्ध धर्माश्रय ऐसे ही माया जीव को मोहित कर सकती है परंतु तो माया भगवान को मोहित नहीं कर सकती है इसी प्रकार विरुद्ध धर्माश्रयता श्री भगवान में एक काल में प्राप्त है यशोदा में यह बाध रही हैं बड़ी से बड़ी डोरी भी छोटी पड़ रही है परंतु कमर में जो कौधनी है वो योग्यों बधी हुई विरुद्ध धर्माश्रय कहीं प्राप्त तर्कातीतता कहीं प्राप्त है श्री भगवान आप शक्ति परिणाम बाद स्वयं कार्य नहीं कर रहे हैं परंतु तो आपकी शक्तियां कार्य करती हुई विराजमान सेठ जी तो बैठे हैं अपने इसी रूम में और नौकर पुताई कर रहा है तो छीटा जो पढ़ेंगे छीट पढ़ेंगे वो नौकर पर पड़ेंगे सेठ जी पे नहीं पढ़ेंगे ऐसे ही माया के द्वारा जगत की रचना की जा रही है माया के दोष माया में रह जाएंगे ईश्वर में नहीं पहुंचेंगे तो चिंत का अर्थ हुआ शास्त्रीय वेद्यता शास्त्र भगवान का वर्णन तर्का धर्मोपादान एक काल में विभुता और परिचंदता शक्ति परिणामवाद इत्यादि अनेक अनेक प्रकार से भगवान का जो वर्णन करते हैं उसको यथावत रूप में स्वीकार कर लेना इसी का नाम है अचिंत्य भेद। ये स्व मत का विरोध हो जाए स्व कथन जो है उसका ही कहीं विरोध हो जाएगा अपनी एक बात कह रहे हो कह, कहीं कह रहे हो भेद फिर कह रहे हो अभेद तो स्वमत व्याघात स्व बच्चों व्याघात अपने वचन का ही व्याघात करना ये तो एक दोष हो जाएगा शास्त्र ऐसे नहीं है उससे भिन्न होकर के शास्त्र विराजमान ऐसे निरूपण किया श्री प्रभु की विभिन्न शक्ति हैं और उन शक्तियों के द्वारा कभी आप माया शक्ति के द्वारा जगत के और स्वरूप शक्ति के द्वारा बैकुंठ आदि की रचना करते हुए विराजमान हो रहे हैं इनमें शास्त्र का परम परम वेद्य पदार्थ कौन सा है वेद का प्रतिपाद्य पदार्थ कौन सा है बोले वेद का प्रतिपाद्य पदार्थ जीव नहीं है वेद्य का प्रतिपाद्य पदार्थ परमात्मा भी नहीं है वेद्य का प्रतिपाद्य पदार्थ ब्रह्म भी नहीं है ब्रह्म परमात्मा भगवान सब का अंत में कहीं स्थिति होगी वो होगी कहां वो होगी श्री मुरली मनोहर नंद नंदन कृष्ण में बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय इसलिए श्रुति आगे वर्णन कर रही है इस चीज को अंडरलाइन कर रही हैं विशेष रूप से रेखांकित कर रहे हैं कृष्ण ही वेद वेद के परम पर है कि निवृत मरुण मनोक्ष दृढ़ योगी हृदय योग, उपास होते तदर योग स्त्री स्मरणा श्री उर्गेंद्र भोग विशक्त दिया समा समुषोंगे सरोज सुधा हम श्रुति भी सर्वोत्तम रूप में कृष्ण का आस्वादन प्राप्त करने के लिए गोपी वेश धारण करके रास में अवस्थित होती हैं इसका मतलब है श्रुतियों का परम परम प्रतिपाद्य कौन सा पदार्थ हुआ श्रुतियों का परम प्रतिपाद्य हुआ मुरली मनोहर श्री रास बिहारी श्री वृंदावन बिहारी वे ही परम परम प्रतिपाद्य हुए और हम श्रुतियां अतन निरसन वृत्ति के द्वारा उस परमात्मा का ही गायन करती हैं तत्का तात्पर्य है स्वरूप शक्ति जो स्वरूप शक्ति नहीं है श्रुति नेति नेति कहकर के उसका निरसन करती है परम परम उपाश्य वस्तु कौन सी है वो एक शक्ति जीव नहीं बहरंगा शक्ति माया नहीं परम परम उपास शक्ति है स्वरूप शक्ति उदाहरण के लिए मानो एक ये पुष्प है एक माला है इसको हमने मान लिया इस पुष्प को मान लिया हमने तथ्य मानी स्वरूप शक्ति इस स्वरूप शक्ति से भिन्न जो कुछ भी दिख रहा है उसको हम क्या कहेंगे ये तत है तो तत से भिन्न जो कुछ भी दिखेगा उसको क्या कहा जाएगा अतत। अतत का अतत्सन कर देंगे तो बचेगा क्या ऐसे ही जीव जगत इन दोनों का निरसन करने के बाद में उपास्य रूप में जो वस्तु बचेगी वो कौन सी बचेगी नाम धाम रूप लीला पर श्रीमद वृंदावन ने प्रियाओं के साथ में श्याम सुंदर का जो निज स्वरूप में विलास व बचेगा इसलिए उपास्य अतत नहीं है अत निरसन का नेति नेति का तात्पर्य है कि जो वस्तु परिणाम को प्राप्त हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन को प्राप्त हो रही है जायते अस्ति, वर्धते विपरिणमते अपक्षीय ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हैं वो उपास्य नहीं है जो वस्तु कहीं उत्पन्न हुई वह कभी अनंत नहीं हो सकती है वो मध्यम ही होगी और जो मध्यम आकार है वह अनंत नहीं हो सकती है इसलिए श्री प्रभु सदा से विराजमान हैं, वे जन्म से रहित होकर के विराजमान हैं अजन्मा हैं, इसलिए सत्यम ज्ञान मनन्तम ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत होकर के वे विराजमान हैं जो सत्य होगा वो ही अनंत होगा जो जिसका जन्म हुआ होगा वो अनंत नहीं हो सकता है ऐसे श्रुतियां अतन वृत्ति के द्वारा श्री कृष्ण को ही ब्रह्म परमात्मा भगवान कहकर निरूपण करती हैं और वो जो ब्रह्म परमात्मा भगवान है वह ब्रह्म परमात्मा भगवान भी किसी भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन छह जो भाव विकार हैं उन छह भाव विकारों से परे होकर विराजमान हैं हम इति से युक्त जो है सीमा से युक्त है ऐसा वह पदार्थ नहीं है वो पदार्थ श्री कृष्ण है और उन कृष्ण के साथ में विलास करना हम चाहती हैं कृष्ण का जो शरीर है वह प्राकृत नहीं है जन्म लेने वाला मध्यम आकार यदि होगा तो वह अनंत नहीं हो सकता है कृष्ण दिख रहे हैं भले मध्यम आकार के जन्म लेते हुए दिख रहे हैं परंतु वे अजन्मा हैं, वे मध्यम आकार होते हुए भी विभु हैं ऐसा तीन बार दो बार यशोदा मैया ने दर्शन किया मिट्टी खाते समय कृष्ण के मुख में विश्व रूप का दर्शन किया सबके आश्रय होकर के विराजमान दामोदर लीला में भी कि कृष्ण का शरीर मध्यम आकार नहीं है विभू आकार होकर मध्यम आकार परम रसिक श्री किशोर स्वरूप श्री कृष्ण के साथ में हम श्रुति भी गोपी बनकर के नृत्य करना चाहती हैं और जितनी भी श्रुतियां हैं वे गोपी बनकर के कृष्ण के साथ में नृत्य करते हुए वे मपते समान समृदोंगे सरोज सुधा श्री कृष्ण की जो चरण सुधा है उसको हम धारण करना चाहती हैं सम्यक प्रकार से सुधा हम धारण करती हुई विराजमान हो रही हैं ऐसे कृष्ण ही परम परम उपास्य अब कृष्ण उपासना त्रिदेवी उपासना की भी अपेक्षा त्रिदेवी का तात्पर्य है ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे त्रिलोकी ऐसे तीन देव उनको त्रिदेवी कह दिए तो त्रिदेवी प्रसंग में भी श्री कृष्ण ही परम उपास्य हैं इस बात का स्थापन किया भ्रगुविषि ने परीक्षा की कि किस देवता में माया का स्पर्श है किस में नहीं है ब्रह्मा केवल मानसिक अपमान किया दंडोत नहीं की ब्रह्मा में क्रोध आ गया शिव का मानसिक अपमान करने पर क्रोध नहीं आया बुर्गुशी जब वाचक अपमान करते हैं एक मुंड पहन रखी है स्मशान में होकर के आया स्नान करके आना तब तो मुझे छूना मुझे बैकुंठ जाना है अप्रस में हूं शिवजी को क्रोध आ गया जान गए शिव माया का स्पर्श कर लेते परंतु श्री विष्णु के बक्षस्थल के ऊपर चरण का प्रहार किया केवल मानसिक अपराध ही नहीं वाचक अपराध भी नहीं काय अपराध का करते हुए विराजमान हो रहे हैं तब भी श्री विष्णु को क्रोध नहीं आया और कह रहे हैं अतीव महामुने हे महामुनि तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं कहीं मेरे कठोर बक्षसन की ठोकर तो नहीं लग गई रिझ गई कि वास्तव में माया के स्पर्श से रहित तो होकर के यदि कोई है गुणातीत होकर के विराजमान हैं वे श्री कृष्ण विष्णु ही है कृष्ण विष्णु एक चीज है अवतार अवतारी का अंतर है उपास्य हैं इसलिए उपासना कृष्ण की की जाए अब कृष्णोपासना उसमें ब्रह्मोपासना से भी वो श्रेष्ठ है इसको दिखा रहे हैं कि एक बार भूमा पुरुष ने ब्रह्म ज्योति ने किसी द्वारका के ब्राह्मण के दस बालकों को चुरा लिया और श्री अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे बालकों की रक्षा करूंगा ब्राह्मण की श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के ब्रह्म ज्योति पहुंच गए ज्ञानियों को ब्रह्म ज्योति में आकार का दर्शन नहीं होता है परंतु यहाँ भक्त कृष्ण है भक्त श्री अर्जुन है इसलिए उनको ब्रह्म के आकार का दर्शन हुआ स्वरूप का दर्शन हुआ और भूमा पुरुष स्वरूप धारण करके कह रहे हैं कि हे कृष्ण आपकी सेवा करना चाह रहा था आपका रूप इतना मधुर है आपके साथ में मैं वार्तालाप करना चाह रहा था इसलिए मैंने चोरी की और इन ब्राह्मण के बालकों को चुराया। बोले भाई तुम तो ब्रह्म हो और ब्रह्म तो सर्वत्र व्यापक है बोले नहीं नहीं व्यापक हो करके मैं आपके साथ में वार्तालाप नहीं कर सकता इसलिए मेरा अपना जो चिन्मय स्वरूप है इस नारायण स्वरूप के द्वारा आज चिन्मय स्वरूप श्री कृष्ण उनका जब दर्शन कर रहा हूं और आपसे जब डायलॉग हो रहा है बातचीत हो रही है तब तो मुझे सुख की प्राप्ति हुई इसका मतलब है कि जो आत्मा गण हैं, उनके भी चित्त को कृष्ण आकर्षित करने वाले हैं और आत्मा गणों के उपास्य जो निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, उस ब्रह्म ज्योति के भी कृष्ण उपास्य है ये साक्षात रूप से इस चरित्र के द्वारा दिखाया घूमा पुरुष उनके हाँ से बालक को लेकर के आए और द्वारका का ब्राह्मण है यदि काशी का ब्राह्मण होता तो बड़ा प्रसन्न होता कि मेरे बालकों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई परन्तु तो ये काशी का ब्राह्मण नहीं है ये द्वारका का ब्राह्मण है इसलिए सेवा में जब लगा तब परम परम सुख की प्राप्ति अब ऐश्वर्यमय उपासना की भी अपेक्षा रागमय उपासना अधिक श्रेष्ठ है इस लीला को दिखाने के लिए एक चरित्र का निरूपण किया कि प्रेम दशा को प्राप्त करके प्रेम में ऐसी दुर्बल हो जाती हैं कि अपने भाव को सर्वत्र व्याप्त देखती है वे प्यारे का आलिंगन किए हुए हैं आप समुद्र में जल के नहीं करते हुए प्रियाओं के साथ में रुक्मणी आज के साथ में विराजमान हैं परंतु महशीगण रुकमणिगण यही कह रही हैं कि कुरर बिलप निद्रेषे अभी तू क्यों बिलाप कर रही है मालूम होता है तू भी हमारे समान कृष्ण के वियोग में व्याकुल हो रही तो रागमार्ग के द्वारा स्वरूप की प्राप्ति जैसे हो सकती है ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा स्वरूप की प्राप्ति वैसे नहीं हो सकती है राजमार्ग की अपनी विशेषता यद्यपि जो वासुदेव ज्योति है वह भी अद्भुत है और वासुदेव ज्योति का अवतरण हो रहा है उसके लिए हमको सावधान होकर के विराजमान होना चाहिए अरविंदो ये विशेष रूप से कहीं घोषणा करते हैं कि जितनी भी आज युग में समाज में जो व्याकुलता दिख रही है जो गलीचपन दिख रहा है जो कदरसनाएं, विडंबनाएं दिख रही हैं। ये विडंबनाएं कैसी हैं ये सब उसी प्रकार हैं, जैसे कि प्रभात के पूर्व का अंधकार होता है डार्कनेस बिफुल डॉन इसी प्रकार कुछ समय के लिए ये अंधकार दिख रहा है वासदेव शक्ति का जब अवतरण होगा तो जितनी भी बुराइया समाज में फैली हैं वे बुराइयां अपने आप सब दूर होती हुई चली जाएंगी परंतु उस बाब शक्ति का स्वागत करने के लिए वो शक्ति अपना काम करेगी परंतु उसके लिए हमको भी योग्यता अर्जित करनी चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि बाजेब शक्ति का अवतरण हो और हम फिर भी माया में डूबे रहें माया जब वो माया को हटाएगी तो हमको भी उसके लिए तैयार होना चाहिए इसलिए अरविंद घोष अरविंद ये विशेष रूप से कहते हैं कि ये जितनी भी आ, समाज में जो कदर्थनाएं फैली हुई हैं वे कदार्थनाएं अवश्य ही दूर होनी चाहिए और ये जो हैं वे बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि सूर्योदय के पूर्व का अंधकार होता है इसलिए उस ज्योति का स्वागत करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो अपने आप को तैयार भी करो तो वस्तु शक्ति भी काम करेगी उसके साथ में हमारा अपना प्रयास भी कहीं ना कहीं काम करना चाहिए तो स्वरूप का आस्वादन प्राप्त करने के लिए जो ऐश्वर्य है उसको पीछे करना पड़ेगा श्रुतियों के प्रतिपाद कृष्ण हैं श्री कृष्ण विष्णु शिव इन तीनों में भी सर्वाधिक श्रेष्ठ हैं। श्री है से भी अधिक श्रेष्ठ है और ब्रह्म भी श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए ब्राह्मण के बालकों को चुरा के और फिर कृष्ण को भेंट रूप में दे करके परम परम आनंदित होते हैं और उनको भी परम सुख की प्राप्ति होती है परंतु कृष्ण का भी जो स्वरूप है वो निराकृत स्वरूप में जैसी मधुरमा होगी वैसी मधुरमा कहीं दूसरी जगह नहीं होगी इसलिए राग मार्ग ही सबसे अधिक श्रेष्ठ है इसको दिखाने के लिए श्री श्रीमद भागवती संहिता ने महिषी गीत का निरूपण करके रागमार्ग की सर्वश्रेष्ठता स्थापित की अब एकादश स्कंध में मुक्ति स्कंध को स्क किया और मुक्ति स्क में मुक्ति ऋत्वान्यथा रूपम कहीं अन्यथा रूप का त्याग करके अपने स्वरूप में व्यवस्थिति होना ये ही मुक्ति का स्वरूप है श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों का शाप यादव कुल को लगाया बसदेव जी अत्यंत अत्यंत दुखी हो रहे थे इतने में ही श्री नारद जी आए नारद जी ने उस समय नवयोगेश्वर निमी महाराज के संवाद को श्री बसदेव जी को श्रवण कराया और उसमें यही कहा कि परम परम उपास्य होकर के विराजमान हैं वे श्री कृष्ण ही उपास्य होकर के विराजमान हैं भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए जो धर्म बताए उनका नाम है भागवत धर्म भागवत धर्मों में विराजमान हो करके धावन नेत्रे न व आंख बंद करके जो दौड़ रहा है न उसका होगा, न पतन होगा। पढ़ना चाहिए, उसके पहले चरण पड़ जाए उसका नाम है स्खलन दूसरा चरण भी वैसा ही पड़ जाए तो हो जाएगा पतन धावन का तात्पर्य है जहां चरण पढ़ना चाहिए वहां पर कुछ स्थान को छोड़ करके आगे चलन पड़ जाए उसका मतलब है धावन चलना अलग है दौड़ना अलग है तो धावन निमिलने वाला श्रुति स्मृति को कभी छोड़ा भी जा सकता है रागमार्ग में ऐसे जो राग मार्ग में चल रहा है वो न स्खलित न पते हो न उसका स्खलन होगा न पतन हो। अब इस भक्ति को प्राप्त किया जाएगा काय के द्वारा भक्ति को प्राप्त किया जाएगा वैष्णवों की कृपा के कारण सर्व भगवत भाव जीव मात्र में जो भगवत भाव का दर्शन करे वही भागवतोत्तम होकर के विराजमान है जिसकी केवल श्रीमूर्ति में अभी बुद्धि है वो है प्राकृत प्रारंभिक भक्त जो सर्वत्र भगवत दर्शन कर रहा है वो है परम श्रेष्ठ भक्त श्री कृष्ण भक्ति ही सर्वोत्तम होकर के विराजमान कर योगेश्वर ने श्री गौर अवतार का भी वर्णन किया के ध्ययम सदा पर भव मोहम तीर्थास्पदम पदम नुतम शरण्यम श्री गौर हरि ही परम परम उपास्य हैं कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम कृष्णम वर्णे थी तो कृष्णवर्णम तो अंगकां से तुषा अकृष्णम वे आकृष्ण होकर के विराजमान हैं यज्ञय संकीर्तन प्राय जन सुमेधा कृष्ण का संकीर्तन प्राय यज्ञ के द्वारा सुमेधागण वर्णन करते हैं जो कुमेधाएं हैं वो दूसरे दूसरे योग ज्ञान इत्यादि के साधनों में समय बर्बाद करेंगे कृष्ण की प्राप्ति होगी एकमात्र प्रेम के द्वारा अन्य साधनों से नहीं होगी इसलिए जो मुख्य साधन को छोड़कर के अन्य साधनों को प्रधान करके मानेंगे अपने आप ही बात पता लग रही है कि वे कुंभे राय जो सुमेध आए हैं वे नाम संकीर्तन को ही प्रधान करके मानेंगे जय जयंती सुमेध सा श्री कृष्ण ने सब लोगों को भेजा श्री उद्धव जी वे विराजमान हैं एक अंत में आए श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि उद्धव त्वंत सर्वम करितनेजन बंधुशु मैया वेश मन सम्यक समृद्धिक विचरस्वगाम तू सब कुछ त्याग करके मुझ में अपने चित्त को लगाओ फुल मरे सब कुछ त्याग करके आपने चित्त लगे कैसे ठाकुर ने चार उपदेश दिए के कर्म मार्ग के बंधन में मत पर स्वजन स्नेह का त्याग कर समृष्टि रख और मैयावेश मन ये मुख्य है मुझमें मार्ग से चित्र लगा ये मुख्य बात कही तो राग मार्ग से चित्र लगाए तो उनका भक्ति के लिए उपयोगी वस्तु कौन सी बोले भक्ति के लिए पांच प्रकार से हम अपने साधन को कहीं विभाजित कर सकते हैं अपने पूरे साधन को हम पांच प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं सबसे मुख्य वस्तु जो है वो है स्वाभिष्ट भावमय मै। मैं कौन हूं मैं हूं किशोरी जी की दास श्रीमद मदन मोहन की सेवा करना है ये मेरे जीवन का लक्ष्य ये हो गया स्वाभिष्ट भावमय इसका दृष्टांत चौबीस गुरु के द्वारा दिखाया कि दृष्टांत इसका कौन सा है इसका दृष्टान्त है स्वाभिष्ट भावमय का भृंगी कीड़ा एक काले रंग का छोटा सा कीड़ा होता है फिर दीवाल के कोने में मिट्टी का एक छोटा सा दो इंच का ढाई इंच का एक घरौंदा बनाती है उसमें एक छेद होता है और उस काले रंग के कीड़े को पकड़ करके वो लाती है और उस छेद से उस कोने में जो मिट्टी का एक छोटा सा आ, उसने घर बनाया हुआ है उसमें से उसमें उस कीड़े को उसके भीतर डाल देती है अब वो कीड़ा इतना भयभीत है कि हाय भिर आई अब मुझे खाया अब मुझे खाया अम मरा अम मरा विचार करते करते पांच सात मिनट में ही वो भिर वो हुए काले रंग का जो छोटा सा कीड़ा था वो स्वयं भिर बन जाता है भृदी कीट कीट भ्रंग आए, वो स्वयं भिर बन जाता है और कहते हैं फिर अपनी संतान की रक्षा करने के लिए उस कीड़े को नियुक्त करती है और वो ज्यादा आक्रामक होता है की भी अपेक्षा वो कीड़ा जो है वो ज्यादा आक्रामक होता है और वो उनके बच्चों की रक्षा करता है ऐसे ही श्री गुरुदेव ने एक स्वरूप प्रदान किया कि अरे भैया तेरा नाम क्या है बोल ये तू अमु दासी होकर के विराजमान है इस स्वरूप का ध्यान करते करते ही साधक का यथावस्थित शरीर तो छूट जाएगा और कृष्ण सेवा में लीला में उसका प्रवेश हो जाएगा तो मुख्य जो 24 गुरु हैं उनमें मुख्य गुरु तो हैं ब्रिंगी भृंगिक और एक दूसरा गुरु वो है शिक्षा गुरु उनका दृष्टांत दिया कि एक बांस सीधा करने वाला वो भट्टी में बैंत को डाले बैंत जब पसीजने लगे उसमें से तेल निकलने लगे उसमें बैंत को निकाले अड्डे के ऊपर रख करके घुमा करके देखे जहां भी लह है वहां के ऊपर अपनी हथौड़ी से ठक ठक करके ठोके फिर घुमा करके देखे जब सीधा हो गया बैंत उठा करके बगल में रख अपने काम में इतना लगा हुआ राजा की सवारी निकल गई और उस कारीगर को यह पता नहीं कि सवारी किधर गई है दत्तात्रेय भगवान ने उसको गुरु बनाया यह शिक्षा गुरु की बात शिक्षा गुरु के आदेश को प्राप्त करें तो अपने भजन को पांच भागों में बांटना है पहला है स्वाभिष्ट भावमय उसका दृष्टान्त था भृंगी कीड़ा स्वाभिष्ट भाव संबंधी दूसरा स्वाभिष्ट भाव संबंधी वो है बाण को सीधा करने वाला साधन भक्ति अब स्वाभिष्ट भाव अनुकूल सत्गुण का सेवन करने पर अनुकूलता की प्राप्ति होगी स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध न हो उसके लिए त्याग वैश्व धर्म ब्रह्मचर्य इनका पालन करे तो स्वाभिष्ट भाव जो अविरुद्ध वस्तु हैं उनको धारण करते हुए काम की वस्तु को लेना और बेकाम की वस्तु का त्याग करना इसमें तीन दृष्टांत दिए भोरे का मोहार की मक्खी का और पिंगला बेशा का भोरा कांटे से बचकर के कंकर से बचकर के डाली से बचकर के केवल सार को ले ले तो कुछ वस्तु को ग्रहण करना कुछ को त्याग करना जो बहेलिया है वो मक्खियों को उड़ा ले और शहद को ग्रहण कर ले ये बहेलिया का दृष्टान्त और तीसरा दृष्टान्त है पिंगला बेश्या का पिंगला बेश्या ने अपने चित्त को कृष्ण चरण चरणार्विंद में तो लगाया और ग्राहक से चित्र को हटाया तो यही है स्वाभिष्ट अविरुद्ध वस्तुओं को ग्रहण करे विरुद्ध वस्तुओं का त्याग करे अब अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करे इसके लिए बहुत सारे दृष्टान्त दिए और उन दृष्टांत में कैसे एक व्यक्ति ग्रहा शक्ति का त्याग करे रसा शक्ति का त्याग करे कुमारी कन्या की तरह से ये सारे दृष्टान्त दिए और विरुद्ध में जो विरुद्ध वस्तुएं हैं उनका त्याग करें तो पांच वस्तुएं हो गई स्वाभिष्ट भाव मय स्वाभिष्ट भाव संबंधी तीसरी हुई स्वाभिष्ट भाव अनुकूल चौथा हुआ स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध पांचवा हुआ विरुद्ध और इनके लिए चौबीस गुरु उनका निरूपण किया अब भक्ति के प्राप्त करने के कृष्ण प्राप्ति के तीन उपाय हैं कर्मयोग भक्ति योग और ज्ञान योग कर्म कर्मयोग बनेगा कब जब चार चीज अपनाई जाएंगे पहली चीज अकर्तृत्व बुद्धि दूसरी चीज फल का त्याग मुझे फल नहीं चाहिए कर्म निर्वाधिकारा से माँ फलेश्वकर कदाचना कर्म करने वाला मैं नहीं हूं मैं तो निमित्त हूं ठाकुर जैसे करवा रहे हैं वैसे कर रहा हूं ये हुआ अकर्तित बुद्धि दूसरा हुआ निष्कामता कर्म का फल मुझे नहीं चाहिए तीसरी चीज कर्म यदि किया गया है तो बुद्धि योग बुद्धि का तात्पर्य है अपने प्रत्येक कर्म को कहीं ठाकुर के साथ में जोड़ करके रखना है बिनो हमें हाँ एक बड़ी सुंदर बात कहते थे कि महिला अपने घर में पहछा दे रही है वो अपना स्नान कर रही है अपना मेकअप कर रही है ये भी भक्ति बन जाएगा यदि वो ये विचार करे कि आज मेरे घर में नारायण आए हुए और ऐसी मैली कुचली सी यदि मैं मेहमान के सामने जाऊंगी मेहमान को क्या अच्छा लगेगा क्या तो उसका अपना श्रृंगार करना वो भी भजन बन जाएगा इसी का नाम है बुद्धि योग हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं यहां तक के संसार बढ़ा रहे हैं शरीर की रक्षा कर रहे हैं औषधि सेवन कर रहे हैं वो भी ठाकुर की सेवा के लिए ये विचार हो जाए इसका नाम ही है यह गीता का बुद्धियोग और चौथी जो वस्तु है वो है जो भी कर्म किए उनको ठाकुर को अच्छे कर्म को समर्पित करना तो ये चार करने पर कर्म कर्म योग बन जाएगा कर्म करने से चित्त शुद्ध होगा ठाकुर की प्राप्ति नहीं होगी अभी ठाकुर की प्राप्ति बहुत दूर है शुद्ध चित्त में यदि यह विचार किया जाए कि राम से सब राम ही सब राम में सब इसी का नाम है ज्ञान परंत यह विचार रखने से भी अभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी मोक्ष अभी भी बहुत दूर है संसार की निवृत्ति करने के लिए गुणातीत भगवान नाम की आवश्यकता है ज्ञान है सात्विक और नाम है गुणातीत गुणातीत नाम के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होगी अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए नाम और भक्ति का आश्रय ग्रहण किया जाए अब भक्ति योग में दो चीज और जुड़ जाएं तो भक्ति जल्दी से फायदा देगी एक है तितीक्षा उसके लिए तितीक्षु ब्राह्मण का चरित्र निरूपण किया ब्राह्मण के ऊपर खूब गालियां पड़ रही हैं सब अपराध कर रहे हैं परंतु ब्राह्मण फिर भी विचार कर रहा है नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतापमा गुण कर्म काला मन परम कारण मामन मन ही कारण और दूसरी चीज है सांच सांच का तात्पर्य है ये सर्वदा विचार रखना ही चाहिए यथाध्य ये विचार रखना चाहिए कि मैं शरीर नहीं शरीर अलग वस्तु है मैं अलग वस्तु मैं कृष्ण दास हूं और जो भी सुख दुख हो रहे हैं वे शरीर को मिल रहे हैं आत्मा को नहीं मिल रही ऐसा विचार करेगा तो फिर भक्ति योग के द्वारा मैं कृष्ण दास हूं इस भावना के द्वारा माधुरी की स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी स्वरूप के साथ में प्रीति हो श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के साथ में प्रीति न हो करके होकरूप के, के साथ में कहीं राग संबंध स्थापित किया जाए उससे कृष्ण की जैसी प्राप्ति होगी वैसे नहीं होगी श्री उद्धव का अज्ञान दूर हुआ है भगवान अपने धाम को उस समय अपने स्वरूप को छपा रहे हैं बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय आगे कलयुग के विभिन्न राजाओं का श्री शुभदेव जी ने पहले ही वर्णन कर दिया भविष्य के राजाओं का कलयुग के धर्मों का वर्णन किया चार प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया है इनमें आत्यंत प्रलय का नाम है मोक्ष राजा आज तेरे आत्यंत प्रलय का समय आ गया है इसलिए सब जगह से चित्त हटा करके श्री कृष्ण चरणारिंद में तू चित्त को लगा राजा ने शुभदेव जी का पूजन किया है शुभदेव जी पूजन ग्रहण करके आप उठ करके पढ़ा बोलो बोले भगवान की जय वेदों के विभाग का वर्णन किया सूर्य उनके रथमंडल विभिन्न तांत्रिक की दिया उनका निरूपण किया तंत्र का तात्पर्य है भगवान के वैभव की पूजा उसका नाम है तंत्र पूजा तीन प्रकार की एक वैद्यी एक तांत्रिकी एक वैद्यी तांत्रिकी मिश्र वैद्यी पूजा उसे कहेंगे वेद मंत्र के द्वारा या भक्ति युक्त चित्र के द्वारा ठाकुर की पूजा की जाए चाहे वाणी साहित्य के द्वारा और चाहे वेद के मंत्र के द्वारा वाणी साहित्य भी वेदी है वेद रसकंद की वाणी रसकों की वाणी ही वृंदावन के रसकों के लिए वेद रूप होकर के विराजमान तो जहां रसकों की वाणी के द्वारा सेवा की जाए उसका नाम हुआ वैद्य उपासना यही प्रधान है मुख्य उपासना, मुख्य पूजा पद्धति वैद्य की है वैद्य में वेद मंत्री भी हो सकते हैं पुराण के मंत्री भी हो सकते हैं और रसकों की वाणी भी वेद मंत्री ही है इनके द्वारा उपासना दूसरी है तांत्रिक उपासना तांत्रिक उपासना का तात्पर्य है भगवान के वैभव का सर्वत्र दर्शन करना अब भगवान का वैभव तो इतना फैला हुआ है कहाँ तक ध्यान करेंगे और किस किस की पूजा करने के लिए जाएंगे पाताल नेत्र से पाद मूलम अब कहा पाताल में जाएंगे ऐसी स्थिति में कहीं सर्वतोभद्र यंत्र उनकी रचना करके या गोपाल यंत्र उनकी रचना करके उनके विभिन्न कोनों में सर्वोत्म मंडल के विभिन्न ग्रहों स्थानों में चौसठ स्थानों में जहां श्री प्रभु के वैभव की पूजा की जाए उसका नाम है तांत्रिक उपासना कभी कभी ऐसा होता है कि वैदिकी तांत्रिक मिश्रित उपासना जो वैभव बिखरा हुआ है उसको कहीं श्री यंत्र इत्यादि में स्थित किया तीन जो उल्टे सीधे त्रिभुज हैं एक की की, वैभव की पूजा की और फिर मध्य में कलश के ऊपर श्री नारायण श्री मूर्ति की स्थापना करके वैदिक मंत्र से छोटे पूजा की उसका नाम हो गया वैद्यी तांत्रिकी मिश्र इनमें वैद्य उपासना ही श्रेष्ठ है तांत्रिक उपासना करने पर कहीं वैभव की प्राप्ति हो जाएगी इसलिए वैदिकी उपासना ही वेदानुकूलित जो उपासना है वही सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान यह हमने तुम्हारे सामने श्री श्रीमद भागवत का वर्णन किया श्रोता भक्ता सबका कल्याण चाह रहे हैं कि पृष्ठे ब्राह्म ग्रावाग्र कंड श्री कूर्म भगवान की श्वासानल श्रोता भक्ता सबका कल्याण करें यह श्रीमदभागवती संहिता केवल कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है यह साधन के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है भागवत के दो ही लक्ष्य हैं एक प्रणाम और एक नाम सब लोग लो मेरे साथ में बोलेंगे नाम संकीर्तनम प्रणाशनम प्रामो दुख शमना तम नमामि हरिम परम हे hey, नाम भगवान अभी आपके सिद्ध स्वरूप की हमको प्राप्ति नहीं है नाम कर रहे हैं परंतु तो चिंता लगी रहती है कि अरे जाने सुमेरू कहां खो गया बड़ी देर हो गई अभी तक पूरी नहीं हो रही है कब वो अवसर होगा कि नाम प्रेम के मिलन के सीतकार के रूप में और विरह की आह के रूप में हमारे मुख से प्रकट हो तो नाम साधन के रूप में नहीं बल्कि नाम प्रेम के आस्वाद के रूप में प्रकट हो नाम भगवान ऐसी कृपा करो और जब प्रेम उत्पन्न होगा तो प्रेम का परम फल है सेवा अब सेवा करने में कहीं ना कहीं चुक चूक होगी होगी कभी बाएं हाथ से ठाकुर को छू लेंगे कभी ठाकुर जी का स्नान कराते करा, कराते सालग्राम फसल भी जाए ये भी संभव है कभी कुछ गड़बड़ भी हो जाए प्रसादी अनप्रसादी का ध्यान रहे नहीं रहे तो इस और भेट सब और बड़ी भेंट डंडौत ड के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं है तो दूसरी जो वस्तु है वो है प्रणाम नाम और प्रणाम यही श्रीमद भागवत का परम परम सात नाम के द्वारा प्रेम की प्राप्ति और प्रेम में भगवान नाम का मिलन में सीतकार के रूप में और विरह में आह के रूप में शाइस के रूप में श्री हरे नाम कहीं प्रकट हो ये नाम का स्वरूप प्रकट होना चाहिए और प्रणाम का स्वरूप है नाम के द्वारा श्री युगल सरकार की सेवा श्रीमद् वृंदावन मुकुंज में करते हुए हम विराजमान हो सेवा में जब त्रुटि बनेंगे उस समय प्रणाम के अलावा और हमारे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है हे श्री श्रीमद्भागवत आप नाम और प्रणाम इन दो फलों को कृपा करके हमको प्रदान कर रहे हैं गुल वृंदावन देहा इस प्रकार श्रीमदभागवती संहिता के इस सप्ताह सेवा क्रम को यहाँ विश्राम प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं जो त्रुटि बनी हो वो जीव में भ्रम प्रमाद प्रमादा करना पाटव ये दोष हैं वो जीव में होंगे कृष्ण कथा निर्दोष होकर के विराजमान वे अपूर्व से कृपा कर करें बोलो शिवृंदावन बिहारी लाल की नीचे सब लोग क्रम क्रम में से आकर के यहाँ पर ठाकुर जी की आ, सेवा करें जो भी भेंट करनी है आनंद से भेंट करें और सब लोग एक एक करके एक साथ नी चढ़ें मंच के ऊपर एक साथ नी चढ़ाए क्रम क्रम करके आए और फिर पूजन करें ओम भागवत कृष्ण ओं श्रीमद्भागवतृष्णस्विणी श्रीमद्भागवताय नमो नमः नम यंप्रज ओं जन्माद तो तो ब्रह्म से तोन्वया शीशुकाय नब्रियुपेतमे संसारिण कर अम्ब्याजन मुकया गुरु मुनी धरमो युवत्म सतावस्तुम भागवते महामुनि विष्णु रूपा व्यास रूपा आये सब लोगों को दो। आगे ब्रह्म धीरे धीरे आरती अंतिम में कराए आर आपको